प्रपद्ये त्रम रघुवंशनाथम कारुण्यूपुकमीचंद्रपदेमचंद्र शे बुलवृंदवन विहारी ला लिख श्री गिरिराज महाराज की जय श्री अमने महारानी की जय जगदगुरु भगवान श्री मदाद रामानंदाचार्य भगवान की जय जगदगुरु द्वारा सा श्री मलुक देवाचार्य जी महाराज की जय परम श्रद्धे प्राता सुनीपुर श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जय परम श्रद्धे प्रात आश में पूज सदगुरुदेव श्री भक्त माली जी महाराज की जय सब संतन की जय सब हरि भक्त की जय श्री रास बिहारी भगवान की जय अखिल गोवंश की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता नव पार्वती पतए हर हर हर महादेव हर हरि ओ I'm not a saint. वक्षति ये हृदय संवि तम नृषिम भले विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम पदम धाम जगद्धा नमा तत् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका पराशरपुंदंशुकशनकालजुन परम भागवतान नमः वान छाकतरुभ्य सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्त्री श्री ंद मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरमपरा नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे च नमो ब्रह्मसुता भ्यो नमो नम वर्णाथसा छंदमच करता वंदेवाणी विनायकताम गुणग्राम पुण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ गिराप जलबीच समकहयत भिन्न न भिन्न सीता राम पद जिन परम प्रिय खिन्न सीयवी उर्मीला सुचरती वरवाम चार सुवन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम बंदौ तुलसी के चरण जा सुहृदय आगार वसई राम सरचापर कुंद इंदु समेह उम करुणा अयन जा दीन पर करु कृपा मर्दनमयन गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतकुंज जा करनि करे भक्त भक्ति भगवंत नाम बपुे इनके पद वंदन किए नाशें विज्ञा ने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री की जय श्री श्याम गोधामीजड़पोर गोधाम की जय श्री पदा गोधाम चौरासी कोष ब्रज धाम की जय जगदुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जय जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय जगतगुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरित मानस जी की जय श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की है समस्त प्रजवासी नी है श्री पुरुषोत्तम मास की है जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि वो हरिशरणम भक्तवांछा हरि तरु भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलूक की ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में परम पूज्य बाबा श्री अनंत जी की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्रातःकाल श्री गौरांग लीला के माध्यम से और अपराह्न काल में श्री रामचरितमानस के क्रमिक प्रवचन के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आज श्री गौरांग लीला में पुष्टि वासुदेव पर कृपा आर्त की पुकार सुनकर महाप्रभु जी प्रस्थान करने के बाद भी दौड़े हुए चले आए और दूसरा जो साधन साध्य के संबंध की जो चर्चा है विशाखा जी के स्वरूप श्री राय रामानंद जी और महाप्रभु जी का संवाद वह तो साधकों के लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी है बहुत अद्भुत सुख हम सबको प्रातः काल की कथा में प्राप्त हुआ अब अधिक समय न लेते हुए मानस का जो नित्य पांच दो पाठ चल रहा है उसके बाद कथा तो हम पाठ के क्रम को संपन्न करते हैं बालकांड दोहा क्रमांक एक सौ तक हो चुका है इसके आगे आज आरंभ होना है नौ मीठी मधु मास पुनीता सुगल पक्ष अभिजितीता मध्य दिवस नामा पावन काल लोक सामा शीतल मंद सुर हर चित सुर मन जाओ बन कुमित गणमनियारा मनियारा सवही सकल शनि आमृत धारा तो अवसर किरण की यु जाना चले सकल सुर राजमाना गगन विमल संतो गंदर बरसही सुमन सुमजल सारी कर गही गन सुंदु पारी पर नागुल दे निज निज जगनिवास प्रभु प्रकर अखिल लोक प्रगट कृपाला दीन दयाला आ महसारी मनहारी लोतयुगोन अभियान गन श्या मिल आयु भुजता भूषण बनमाला ताला सिन्दु तो करारे करोरी तोरी कर भुवन माया गुण ज्ञान सीतमाना पुरोजो मति पात रूप प्रियशीलाख पर सुनिवन सुना कोई बाक सुचरित्र जमी नई पद पाम परिप्रधेुस मन जे अवतार। निरमित निज्छा माया गुण गोपा सुन सुनिशिशन परम प्रियबा तम ब्रह्मचल आई जाता गाई दासी आनंद मंद मन पुलक शरीदा कौधर कर समी डाकर नाम सुन सुर मोरेवा प्रमुखो पूरी मन राजा का बुलाय जाव पूर्व देश का गय उपकारा आए विजन विधान अनुपम बालत दे शराध करी जात कर्म करम सबकी हाथक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कही ध्वज पताप तोर पूरता कही न जाय रा सोमा दिवस कर दिवस भा मरमन जाने कोई रस समेत रवि भाग निशा कवन श्री जै राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय मित्र जी के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण यज्ञ रक्षण के लिए पधारे आज मार्ग में जहाँ विश्राम हुआ है आज पहला अवसर है श्री रघुनाथ जी अपनी मां कौशल्या और पिता दशरथ जी से अलग और आप सुन चुके हैं दशरथ जी कह चुके हैं मेरे प्राण नाथ सुख दो तुम मुनि पिता आता तो। भी हो पिता भी हो गुरु भी हो आज से सब कुछ आप ही हो इस की का बहुत सुंदर स्मरण किया है श्री भूषण श्री काकार गोविंद राजवानी कृष्ण मृग चरम बिछा हुआ है मध्य में महाराज विश्वानित्री जी सहन कर रहे हैं उनके दक्षिण ओर श्री रघुनाथ जी हैं और बाई और श्री लक्ष्मण जी हैं सरकार उनको पूर्ण वात्सल्य का सुख दे रहे हैं क्योंकि पिताजी ने कहा कि आज के बाद आप ही माता पिता हो तो माता पिता के निकट जैसे बालक अत्यंत सुखपूर्वक निश्चिंत होकर सहन करता है ऐसे ही श्री राम लक्ष्मण सहन कर विश्वामित्री जी को निद्रा नहीं है वे अपने मन में विचार करते हैं कि ये चक्रवर्ती महाराज के कुमार हैं ज्येष्ठ कुमार हैं स्वर्णमय महलों में निवास करते हैं स्वर्णमयी शैया पर विश्राम करते हैं इतनी सुंदर सुकोमल शैया होती है दुग्ध फेन को विलज्जित करने वाली उसकी धवलता और उसकी कोमलता को विलज्जित करने वाली सुंदर पयश केन निवास शैया दूध के झाग के जैसी अत्यंत कोमल सुप्र शैया पर विश्राम करते हैं माता कितने लाल प्यार से उनको विश्राम कराती होगी और आज प्रभु भूमि पर शयन कर रहे हैं बलकल बिछा हुआ है धरती पर शयन कर रहे हैं बार बार उनके लेकर भराते हैं इसका संकेत वो स्वामी जी का है। प्रभु ब्राह्मण्य देव में जाना मुर्गी निति पिता सजो भगवान आज भगवान ने अनुभव करा दिया कि मैं ब्रह्मण देव हूँ मेरे लिए भगवान ने अयोध्या को छोड़ दिया राजमहल को छोड़ दिया पिता माता को छोड़ दिया और वैसे तो रघुनाथ जी प्रातः काल ब्रह्मवेला में जग ही जाते हैं, लेकिन आज श्री विश्वामित्र जी को वात्सल्य सुख प्रदान करना है इसलिए जानबूझकर सरकार छोटे बालक की तरह शिशु की तरह सहन करें अब देखिए विश्वामित्र जी की स्थिति विश्वामित्र जी को तीन भूमिकाएं निर्वहन करनी है कितनी भूमिकाएं तीन पिता की भी भूमिका का निर्वहन करना है माता की भी भूमिका का निर्वहन करना है और गुरु तो है ही है गुरु की भूमिका भी निभानी है मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान सुखपूर्वक सो रहे हैं चलते चलते श्रमित तो हो गए होंगे थक गए होंगे और इन्हें थोड़ी देर और सुखपूर्वक सो लेने में क्या है हम तो जग ही गए हैं ये सुख पूर्वक सोने तो अच्छा है फिर तुरंत मन में आता कि नहीं प्रभु का समावर्तन हो चुका है ये स्नातक है धर्म रक्षा यज्ञ रक्षा के लिए इन्होंने प्रस्थान किया है तो इनको समय से जगा देना यही उचित है ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारण ब्रह्मवेला की निद्रा संपूर्ण पुण्यों का क्षय करती है संस्कृत भाषा में रात्रि को त्रियामा कहा गया क्या कहा गया त्रियामा त्रियामा क्षणदा क्षपा 24 घंटे में आठ याम होते हैं और तीन घंटे का एक याम होता है तो आठ प्रिया 24 तिस्तरे से चौबीस घंटे होते हैं रात्रि का समय तीन याम का ही है सूर्यास्त के बाद जब रोया दिखना बंद हो जाए उस समय से रात्रि का काल आरम्भ माना जाता है शास्त्र की दृष्टि से संध्या काल कब का तक है जब तक रोया दिख रहे हैं और इतना अंधेरा हो जाए कि रोया दिखना बंद हो जाए तब तो फिर समना चे अब रात्रि वेला आ गई संध्या काल में भोजन निषिद्ध है भूख लगी हो तो भी तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक थोड़ा अंधेरा न हो जाए संध्या काले की संप्राप्त चतुष्कर्माणी भर जाये चार काम संध्या के काल में नहीं करने चाहिए आहार नहीं करना चाहिए शयन नहीं करना चाहिए अध्ययन नहीं करना चाहिए और प्रजोत्पत्ति संतानोत्पत्ति भी नहीं करनी चाहिए संध्या के काल में आहार करने से व्याधि उत्पन्न होती है शरीर में रोग उत्पन्न होता है प्रजोत्पत्ति करने से राक्षस संतान पैदा होती है निद्रा से लक्ष्मी का नाश होता है पुण्य का नाश होता है और अध्ययन से आयु का नाश होता है संध्या काल में पढ़ना भी नहीं चाहिए वो भगवत स्मरण के लिए काल निश्चित है तो संध्या के बाद जब अंधेरा हो गया दीपक जल गए तो उसके बाद आप कुछ द्यारू कर लो और शयन कर जाओ तीन याम ही आपको सोने के लिए शास्त्र के द्वारा निश्चित है और इसके अनुसार तीन और चार के बीच में उठ जाना ही चाहिए प्रातः काल तीन बजे के बाद रात्रि का समय समाप्त हो गया और ब्रह्म वेला का आरंभ हो गया उस काल में उठ जाना चाहिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि रोगी मनुष्य को भी ब्रह्म वेला में उठा कर बिठा देना चाहिए उससे उसका बिना औषध के ही रोग कम हो जाएगा आधी व्याधि कम हो जाएगी उसमें यह नहीं कि बीमार है तो सोने दो नहीं नहीं बीमार को भी उठा के बिठा दो यदि बैठने लायक है तो बैठने लायक नहीं तो है तो कोई बात नहीं ब्रह्मवेला की निद्रा पुण्य का क्षय कर देती है श्री राम जी का आदर्श चरित्र है प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाव माथा तो अब हमें माता पिता गुरु तीनों की भूमिका का निर्वहन करना है तो अब मुझे ज्यादा वात्सल्य भाव में नहीं आना चाहिए राम जी को उठा ही देना चाहिए लेकिन ये शयन करते हुए कितने अच्छे लग रहे गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं कि आपकी निद्रा काल की शोभा का मैंने दर्शन कर लिया है प्रभु अद्भुत आपकी शोभा है अब उन्निद्रम निद्रम अब आपको नींद से उठा हुआ मैं देखना चाहता हूँ तो मैं कैसे आपको जगाऊ आपकी सुख निद्रा में बाधा कैसे उत्पन्न करूं इतना वात्सल्य मेरे हृदय में नहीं है कि मैं कौशल्या जी की तरह लार प्यार पूर्वक आपको जगा सकू तो गोविंदराज स्वामी जी भाव देते हैं इसलिए कौशल्या का नाम लेकर जगा रहे हैं कि यहाँ कौशल्या तो नहीं है और मेरे हृदय में कौशल्या जैसी प्रीति भी नहीं है वात्सल्य भी नहीं है लेकिन आप अपनी माँ के वात्सल्य की याद करके जग जाइए ये श्लोक बड़ा अद्भुत वाल्मीकि रामायण का श्लोक है और प्रायः दक्षिण भारत के तो सभी मंदिरों में हमारे महेंद्र जी आए हैं तिरुपति बालाजी वहाँ वेंकटेश भगवान के यहाँ भी श्री श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान के यहाँ भी यहाँ वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर में जैसे ही प्रात स्मरण शुरू होगा तो उसका सबसे पहला श्लोक है कौशल्या सुप्रजाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर सादूल कर्तव्य दैव मानिकम इसका सरलार्थ ये हैद्र तुम्हें जन्म देकर कौशल्या अत्यंत भाग्यशाली हुई पुत्रवती हुई उसकी कोख धन्य हो गई कौशल्या की तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देकर कौशल्या सुप्रजा राम हे कौशल्या कौशल्यानंदन तुम्हें जन्म देकर तुम्हारी माता कौशल्या धन्य हुई कृतार्थ हुई अब प्रातः कालीन संध्या का समय हो रहा है पूर्वा संध्या प्रवर्तते क्योंकि प्रातःकाल पूर्वानुख होकर संध्या की जाती है पूर्वा संध्या प्रवर्तते और पूर्वा संध्या का काल क्या है प्रातःकालीन संध्या का समय है उत्तमा तारको पेता मध्यमा लुप्त तारका अध्य सहिता ये प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता प्रातः संध्या तीन प्रकार की है उत्तम संध्या है जब आकाश में तारे दिखाई पड़े तब संध्यापासन आरंभ हो जाए मध्यम है तारे लुप्त हो जाएं अरुणोदय की वेला में संध्याोपासन हो ये मध्यम है और सूर्य उदित होने के बाद संध्या हो अधम कभी किसी विशेष परिस्थिति में काल का अतिक्रमण हो जाए तो भी क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए धर्मसभा वाले गुरु कहते थे की प्रातःकालीन संध्या किसी विशेष परिस्थिति में काल तक भी की जा सकती है कालीन संध्या सूर्यास्त के पूर्व तक की जा सकती है और सायकालीन संध्या अर्धरात्रि के पहले तक की जा सकती है किसी विशेष परिस्थिति में किंतु संध्या में काल का अतिक्रमण किसी विशेष परिस्थिति में भले ही हो जाए पर क्रिया का सर्वथा लोक नहीं होना चाहिए एक गोरक्षा की बैठक थी स्रौत मुनि में वहाँ से गुरुजी को आने में रात्रि का नौ दस बज गया फिर गुरुजी ने स्नान किया तो ग्यारह बज गया और बहुत जल लगता था उनको स्नान में हम तो साथ ही थे गुरुजी के हैला लेकर उनके साथ चलते थे चल रहे थे तो हमने कहा गुरुजी अब आप संध्या में विराजेंगे फिर तो एक सहस्त्र गायत्री का जब करेंगे बारह एक बज जाएगा अब तो संध्या का समय चला गया बैठते बैठते तो ग्यारह बज ही जायेगा गुरु जी ने उस समय बताया कि देखो धर्म का मूल गाय है और गाय की रक्षा की सभा थी उस सभा से उठकर हम जा नहीं सकते थे और हम और किसी सभा में तो जाते नहीं हैं पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज की आज्ञा से और इस कार्य में लगे हुए हैं गोरक्षा का कार्य तो भले ही अतिक्रमण हो गया लेकिन क्रिया का लोप ठीक नहीं क्रिया लोप नहीं होना चाहिए तो पूर्वा संध्या प्रवर्तते इसलिए हे नर शार्दूल हे नर शार्दूल मन नर श्रेष्ठ हे नर श्रेष्ठ हे नरोत्तम हे पुरुषोत्तम है उत्तिष्ठ उठ जाइए और आन्हिक कृत्य कीजिए प्रातः काल उठकर जो कृत्य किया जाता है आह्निक कर्तव्य कर्तव्यम दैव मानिकम दैव आह्निक कृत्य आप करिए ये इस श्लोक का सरलार्थ है यहां कौशल्या सुप्रजा रामो मानव कौशल्या का स्मरण कराके और श्री विश्वामित्र जी प्रभाती गा रहे हों प्रभाती गाकर जगा रहे हूं तो माता के कर्तव्य की पूर्ति हुई पूर्वा संध्या प्रवर्तते ये सदाचार का शिक्षण काल का बोध पिता कराता है क्योंकि पिता को गुरु कहते हैं तो बेटा ये पूर्वान्यकालीन संध्या का समय है प्रातः संध्या का समय आने वाला है ये मानव दशरथ जी की ओर से कहा जा रहा है और उत्ष्ट नरसार्दूल यह भी दशरथ जी की ओर से ही कहा जा रहा है आप उठिए और अंत में गुरु आज्ञा है कर्तव्य दैव माननी कम ये गुरु आज्ञा है तो माता पिता गुरु तीनों का समावेश इस श्लोक में है ऐसा आचार्यों ने चिंता में कहा राम जी ने उठ कर के करावलोकन किया है भूमि स्पर्श किया है भूमि प्रणाम किया है गुरु जी के चरणों में शास्त्रांग प्रणाम किया है और अपने आत में प्रभु लग गए और अब जब आगे बढ़े हैं ताटका बन की ओर तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा रामभद्र इस मार्ग में एक ताटका नाम की राक्षसी रहती है ये बहुत प्रचंड पराक्रम रखने वाली है सैकड़ों कोष के जंगल को इसने निर्जन और निर्जीव बना दिया है प्राणियों का भक्षण कर जाती है इसके कारण न जाने कितने ऋषि मुनि महात्मा असमय में ही इसके द्वारा काल कबलित हुए इसके ग्रास बन गए और यह तपस्वियों का जो तपस्थल है इसके कारण विकृत हो रहा है आप इसका वध करें राम जी को आज्ञा दी तारका गंध पा करके दौड़ी हुई आई है और उस भयंकर तारका को देखकर महर्षि विश्वामित्र के हृदय का वात्सल्य फिर जग जाग उठा और महर्षि विश्वामित्र ने वाल्मीकि के अनुसार हूंकार करके उसकी भर्तना की और राम लक्ष्मण के लिए स्वस्थि वाचन किया इनका मंगल हो इनके शरीर की सुरक्षा हो और हुंकार करके अपने तेज से उसे धर्षित कर दिया उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और कहा कि इसका रामभद्र विलंब मत करो इसका वध कर दो गुरु राजा गरीब थी गुरुजी की बात माननी चाहिए लेकिन राम जी को थोड़ा संकोच है वे तो मन में विचार कर रहे हैं कि श्री अयोध्या से यज्ञ रक्षण के निमित्त चले और सबसे पहले स्त्री सामने आई अवला सामने आई और इस स्त्री पर हमें प्रहार करना पड़ेगा क्या यह क्षत्रियोचित मर्यादा के धर्म के अनुकूल है ये इसके अनुकूल नहीं है तो क्या मैं इसका वध करूं न करूं ऐसी विचिकित्सा राम जी के मन में हुई तो वहां महर्षि वाल्मीकि एक वाक्य कहते हैं धारयत्यवला अवला बलम धारयत्य इसे अवला मत समझो हजारों हाथियों के समान मत वाले हाथियों के समान इसमें बल है बड़े बड़े देवता इसके भय से कांपते हैं ऐसी है अवला है नाम की अवला है और मान लो स्त्री जानकर इसको मारने में तुम्हें संकोच हो रहा हो तो संकोच मत करो प्राचीन काल में भगवान नारायण ने काव्य माता निशू दिता शुक्राचार्य की जन्मदात्री माता महर्षि भ्रगु की पत्नी ख्याति का वध किया था वो तो राक्षसी नहीं थी महर्षि भृगु की पत्नी थी ब्राह्मणी थी ऋषि पत्नी थी और नारायण भगवान ने उसका वध कर दिया काव्य माता निषूिता वाल्मीकि का वचन है शुक्राचार्य की मां का बद कर दिया ये ख्याति हैं कौन ये कर्दम जी की बेटी हैं, देवभूति जी की पुत्री है भृगु जी के साथ इनका विवाह हुआ इनका नाम है ख्याति बड़ी योगनी है और एक बार रामावतार का हेतु भृगु जी का शाप भी है भ्रगुजी ने भी शाप दिया है तुमको फिर से मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक देवताओं का बल बढ़ गया और देवताओं का साम्राज्य त्रभुवन पर स्थापित हो गया दैत्यों को उनके अधिकार से भी वंचित कर दिया गया दैत्य बड़े दुखी थे। शुक्राचार्य जी ने कहा चिंता मत करो हम भगवान शिव की कठोर उपासना करके उनसे मृत संजीवनी नामक विद्या प्राप्त करते हैं और मृत संजीवनी विद्या यदि भगवान शिव ने कृपा करके मुझे प्रदान कर दी तो तुम लोग मरोगे ही नहीं युद्ध करोगे मर जाओगे हम जिंदा कर देंगे जीवित कर देंगे तो फिर तुम्हारी विजय हो जाएगी तो वे अपने यजमान दैत्यों को समझा बुझाकर कर मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए कैलाश में कठोर तप करने शुक्राचार्य जी चले गए अब दैत्य बिचारे कहा देवताओं से अपनी रक्षा करें तो महर्षि भृगु के आश्रम में यहाँ भगवती महासती सती विराजमान थी उसी आश्रम में दैत्यों ने आश्रय लिया और कहा माता हम शरण में हैं, आपके पुत्र हमारे गुरुजी जी पुरोहित जी गए हैं तपस्या करने और देवता हमको खदेड़ खदेड़ के मार रहे हैं और हम इस समय विपत्ति में हैं माता हमें शरण दो हमें आश्रय दो माता जी ने कहा कि तुम्हारी प्रकृति अच्छी नहीं है ऊटपटांग खाने पीने वाले ऊटपटांग काम करने वाले हो आश्रम की पवित्रता नष्ट हो जाएगी कहा नहीं माताजी आश्रम में ऋषि महर्षि जिस रहनी से रहते हैं जिस मर्यादा से रहते हैं उसी मर्यादा से हम रहकर पूर्ण अनुसाधन में रह कर के हमें हम भी यहाँ तप करेंगे आपकी सन्निधि में देवता हमारा बाल बांका नहीं कर सकते ऐसा हमें विश्वास है आपको परम समर्थ मानकर हम आपकी शरण परम समर्था मानकर हम आपकी शरण में आए ख्याति ने कहा तो निर्भय देवताओं को जैसे ही पता चला तो देवता अस्त्र शस्त्र लेकर आ गए ललकारने लगे दैत्यों ने कहा देखो हमने हथियार हाँ, डाल दिए हैं हम तपस्वियों की तरह वलकल वस्त्र पहनकर यहाँ तप कर रहे हैं अभी हमारी हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है हमारा समय अनुकूल नहीं है हमें छोड़ो लेकिन देवता विजय के मद में इतने उद्धत हो रहे थे कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से दिव्यास्त्रों के प्रयोग से महर्षि भ्रगु का आश्रम जलाना आरंभ कर दिया असुरो को खदेड़ना आरंभ कर दिया असुरो ने माता ख्याति के चरणों में पुकार की माता ये हमको जला डालेंगे मार डालेंगे हमारी रक्षा करो ख्याति ने फटकार लगाई कि तुम धर्म के प्रतीक माने जाते हो और तुम महान अधर्म का कार्य कर रहे हो जो शत्रु अपनी पराजय स्वीकार कर चुका हो जिसने हथियार डाल दिए हो जो विपन्न हो शरणापन्न हो उस पर धर्मनिष्ठ व्यक्ति प्रहार नहीं करते हैं और तुम निहत्थों पर प्रहार कर रहे हो खबरदार हमारे आश्रम की सीमा से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें तो दंडित करूंगी लेकिन देवता उन्होंने सुना नहीं माता ख्या की बात को तो माता ने अपने योग बल से संकल्प किया कि मैं इंद्र के सहित संपूर्ण देवताओं को अपने उदर में स्थित कर लू निगल जाऊंगी जैसी योग बल से अपना विराट मुंह खोला उन्होंने देवताओं को निगलने के लिए कि देवता भाग खड़े हुए और देवताओं को खदेड़ते हुए ख्याति पीछे पीछे और देवता आगे आगे भाग रहे सीधे देवता छीर सिंधु में पहुंचे प्रभु हम शरण में हमारी रक्षा करो ये पत्नी मुझे हम सबको खा जाना चाहती है उद्रस्त कर लेना चाहती है इतना सुनते भगवान ने आव देखा ना ताव तुरंत सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और चक्र से भृगुपत्नी काव्य माता शुक्राचार्य की माता के मस्तक को काट दिया मस्तक कटकर नीचे गिर गया असुर पाताल में चले गए देवता तो प्रसन्न होकर चले आए और भ्रगु जी तपस्या कर रहे थे भ्रगुजी को पता चला कि मेरी पत्नी का मस्तक विष्णु ने काट दिया है वे तत्काल अपने योग बल से उस स्थल पर उपस्थित हुए और उन्होंने विलाप किया अपनी पत्नी के लिए कि तुम परम सती साधी धर्मनिष्ठ हो तुम्हारी मृत्यु कैसे हो गई अधर्म से मृत्यु होती तुम तो परम धर्माचरण संपन्ना हो और कहा कि यदि मेरी तपस्या मेरा धर्माचरण सर्वथा त्रुटि रहित है तो मैं अपने सत्य और सदाचार और तपस्या के बल से अपनी पत्नी को जीवित करता हूं और कहकर उन्होंने जैसे ही मस्तक धड़ पर रखा तत्काल भृगु जी की पत्नी जीवित हो गई अपनी मरी हुई पत्नी का सिर धड़ पर रखकर जीवित कर दिया भृगु जी ने अपने तपोबल से और फिर भगवान नारायण को क्रोध पूर्वक श्राप दिया कि तुम्हें पता नहीं है। कि गृहस्थ व्यक्ति को अपनी एकमात्र पतिव्रता पत्नी के नाश का कितना कष्ट होता है इसका अनुभव तुम नहीं करते हो तुम वैकुंठ में रहते हो कहाँ से तुम्हें अनुभव हो तुमान तुम तो श्री भू लीला के नाथ हो और ये कभी तुम्हें छोड़ते हैं नहीं तो तुम्हें इसके वियोग का अनुभव नहीं है तुम्हें श्राप देता हूँ धरती पर तुम्हारा मानव रूप में जन्म हो मनुष्यावतार ग्रहण करो और फिर अपने पत्नी के वियोग के कष्ट को सहन करो तब पता चलेगा पत्नी का वियोग कैसा होता है ये पुराणों में कथा है कई पुराणों में कथा है ये कहूँ तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि नारायण ने भृगु जी की पत्नी का भी वध किया था क्योंकि वो देवताओं को ही समाप्त कर देना चाहती थी हाँ एक बात और कह दें कथा में पूरी कह दें जब पुराण की बात आई है तो पूरी कह दें भ्रगुजी ने जब साप दिया भगवान को तो भगवान बोले मैं परब्रह्म परमात्मा हूं न किसी का साप और न किसी का अनुग्रह मेरे ऊपर प्रभावी हो सकता है मैं तुम्हारे साप को स्वीकार करता हूँ तुम हठात बलात अपना प्रभाव हमारे ऊपर जमाना चाहते हो मैं उसमें आने वाला नहीं हूं मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूं भ्रभु ने कठोर तप आरंभ कर दिया कितनी कठोर तपस्या की उनके उनकी जटाएं दूध करके जलने लगी आकाश उनके जटाओं से अग्नि की लपटे निकलने लगी सारी सृष्टि जलने लगी दसों दिशाएं जलने लगी समुद्रों का जल खोलने लग गया पर्वत के शिखर विदीर्ण होने लगे ब्रह्मा जी शंकर जी इंदिरा जी देवता भगवान के पास से बोले महाराज उनके श्राप को स्वीकार कर लो अन्यथा था ये तपस्या से सारी सृष्टि को जला डालेंगे क्योंकि एक ऋषि के सत्य का आदर होना चाहिए ऋषि का साप उसे सत्य होना चाहिए ऐसा ही हुआ महाराज ऋषि का सात्य होना चाहिए और अंत में भगवान को नतमस्तक होना पड़ा भ्रभु जी के सामने बोले आप जीते हम हारे हमने आपके श्राप को स्वीकार किया ये लीला भी भगवान ने केवल इसलिए की थी कि ब्राह्मणों की ऋषियों की महिमा हमसे भी अधिक है भगवान ने ब्रह्मण्यता को प्रमाणित करने के लिए ही ऐसी लीला की ब्राह्मणों की शक्ति कैसी है दूसरा उदाहरण विश्वामित्र जी ने दिया कि एक मंथरा नाम की ये मंथरानी रामावतार वाली दूसरी एक मंथरा नाम की एक असुरों की यहाँ एक स्त्री थी वो भी संपूर्ण धरती को नष्ट कर देना चाहती थी तो इंद्र ने वज्र के द्वारा उसका वध किया था तो इंद्र को भी स्त्री वध का पाप नहीं लगा नारायण को स्त्री वध का पाप नहीं लगा आपको कैसे लग जाएगा फिर मेरी आज्ञा मेरी आज्ञा है बहुत ध्यान से सुने बड़ों की आज्ञा छोटे पालन करें तो उनको कोई दोष नहीं है शास्त्र विरुद्ध आज्ञा दें तो भी आज्ञा पालन करता को दोष नहीं है आज्ञा देने वाले को दोष है क्योंकि माँ तो पिता गुरु प्रभु की बानी भी नहीं विचार किए शुभार ना पूरा सत्य बोला दूसरे ने ना झूठे ही बोला अश्वत्थामा हत नरोजरा तो उनको झूठ बोलने का पाप लग गया युधिष्ठिर को और उस मिथ्या भाषण के पाप के परिणाम स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर को नरक का दृश्य देखना पड़ा महाभारत में कथा प्रसिद्ध है किंतु उन्हीं युधिष्ठिर को दो दो बार जुआ खेलने का पाप नहीं लगा जुआ खेलना पाप है उनको नहीं लगा क्यों नहीं लगा क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से अधर्म किया होता तो उनको उसका पाप लगता उनके ताऊजी जी धरतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि तुम जुआ खेलो खिलाओ तो ऐसा खेला कैसा कोई जुआरी नहीं खेलता अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया अपने भाइयों को दाव पर लगा दिया अपने आप को दाव पर लगा दिया हार गए और द्रौपदी के सतीत्व के बल से सुरक्षा हुई द्रौपदी ने फिर सब पुनः वापस प्राप्त कर लिया और जब फिर इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े तो फिर धृतराष्ट्र का दूत पहुंच गया संदेश बाग कि महाराज धरतराष्ट्र फिर से जुआ खेलने के लिए बुला रहे हैं। आप फिर चले नहीं सोचना चाहिए था कि एक बार जैसे तैसे विपत्ति से निकले अब यही काम पुनः क्यों करें बोले तो चाहे जितनी बार ताऊ जी कहेंगे एक तो राजाज्ञा आज्ञा है इसलिए पालन करेंगे फिर मेरे पिता के बड़े भाई हैं तो ज्येष्ठ भ्राता समा और मेरे पिताजी जीवित नहीं हैं। इसमें मेरे ताऊ जी ही मेरे सब कुछ हैं फिर जो कुछ कहें उनकी आज्ञा का पालन हमें विचार पूर्वक नहीं बिना विचारे करना चाहिए ये जो धर्म धर्म की मर्यादा है उसमें स्थित है युद्ध इसलिए उनको पाप नहीं लगा पर शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देने वाले धरतराष्ट्र को उसका परिणाम भोगना पड़ा सौ पुत्रों में से एक पुत्र भी जलदान के लिए जीवित नहीं बचा आज्ञा देने वाले को दोष लगा उसका समूल नाश हो गया आज्ञा पालक का कुछ नहीं गिरा तो हम कोई आज्ञा दे रहे हैं और उसमें पाप लगेगा और वो शास्त्र विरुद्ध आज्ञा है तो आज्ञा पालन करता को पाप नहीं लगेगा आज्ञा देने वाले को पाप लगेगा विश्वामित्री जी कह रहे हैं कि मार दो तारका को और तुमको लगता है स्त्री हत्या का पाप लगेगा स्त्री हत्या के संबंध में भी आप लोग श्रवण कर ले वर्तमान समय में बड़े दुख की बात है भारत जैसे पवित्र धर्म प्राण देश में अवलाओं की स्त्रियों की नृसंस हत्या कर दी जाती है कहीं दहेज के कारण कहीं गृह क्लेश के कारण कहीं बेचारी देविया आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाती है मान लो उनके सामने ऐसी परिस्थिति आपने पैदा कर दी कि वे असंतुलित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली तो भी जिन लोगों के कारण असंतुलित होकर उन्होंने आत्महत्या की है उन सबको उस स्त्री की हत्या का पाप लगेगा भले ही उसने आत्महत्या की है उसको पाप लगेगा। और स्त्री हत्या का कितना पाप है लोग जो कहते हैं कि सनातन धर्म में स्त्रियों का आदर नहीं है हम यह बात अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं इस धरती पर जितने मतपंथ हैं उन समस्त मतपंथों में यदि सर्वाधिक नारी का आदर किसी धर्म में किया गया है वह वैदिक सनातन धर्म में आदर किया गया है ऐसा सम्मान ऐसा आदर स्त्री को कहीं प्राप्त नहीं हुआ आप सोचो ब्रह्म हत्या का पाप कितना भयंकर है चंद पुराण में लिखा है मत्स्य पुराण में लिखा है लिंग पुराण में लिखा कितने पुराणों के वचन वचने इसमें लिखा है दस ब्रह्मर्षियों की हत्या का पाप एक स्त्री की हत्या में सामान्य स्त्री की हत्या में ब्रह्म हत्या का दस गुना पाप दस ब्रह्मर्षियों की हत्या का जो पाप है वह एक स्त्री की हत्या का पाप है उसका कारण है ये सृष्टि का मूल है स्त्री की हत्या किसी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए स्त्री का वध विहित नहीं है आप विचार करो दस ब्रह्म की दस ब्रह्म हत्या के समान पाप है एक स्त्री की हत्या का हम अप्रामाणिक कोई बात नहीं बोलते जब किसी आर्स ग्रंथ में पुराण में हमने पढ़िए पाठ में आइए तो हम आपको बोल रहे हैं आप चाहेंगे तो हम उसका उद्धरण भी दे सकते हैं पर हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी देखनी पड़ेगी डायरी उद्धरण भी दे सकते हैं कहा लिखा है यहां तक लिखा है कि जो पुरुष स्त्री पर प्रहार करता है उसके सारे जीवन के पुण्य नष्ट हो जाते हैं स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए तिरस्कार नहीं करना चाहिए सृष्टि के प्रकरण में स्कंद पुराण में एक बड़ी सुंदर बात है उसमें लिखा है कौन सृष्टि में कौन सा प्राणी कहाँ से पवित्र है तो उसमें लिखा गावो वही पृष्ठतः मेध्या गाय पीछे से पवित्र है से पवित्र नहीं है अश्व मुख से पवित्र है बकरी भी मुख से पवित्र है ऐसा उसमें लिखा है और कौन कहाँ से पवित्र है अलग अलग है और उसमें अंत में लिखा है कि पातिव्रत धर्म के कारण चरण से लेकर मस्तक तक नारी पवित्र है नारी कहीं से पवित्र नहीं है इस पुराण में भगवान व्यास लिख रहे हैं सब ओर से पवित्र है नारी अपवित्र नहीं है हाँ अशुद्ध अवस्था में वह दूर रहती है वह भी शास्त्र की मर्यादा है शास्त्र की आज्ञा है नारी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए नारी का सम्मान होना चाहिए ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं और उसी का आदर भगवान श्री राम कर रहे हैं पर महर्षि महर्षि विश्वामित्री जी वे कहना चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि स्त्री का आदर होना चाहिए लेकिन जो स्त्री जिसने लगभग सैकड़ों कोषों की भूमि को निर्जीव और निर्जन बना दिया हो असंख्यों प्राणियों का भक्षण कर गई हो हजारों ऋषि मुनि महात्माओं का भक्षण कर गई हो वो जब तक जीवित रहेगी तब तक पाप ही करेगी इसलिए वो पाप से बचा करके प्रजा की रक्षा करना ये राजा का कर्तव्य है उसमें स्त्री हो या पुरुष हो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए पुरुष हो स्त्री हो जो धर्म के लिए पदाचार के लिए लोगों के जीवन के लिए जो संकट पैदा कर रहा हो वह स्त्री या पुरुष कोई भी क्यों ना हो धर्म रक्षा के लिए उसका बध कर देना चाहिए यहां महाराज जी लिखा है कि पहले राम जी ने उसके पैरों में बाण मारे फिर उसके हाथों में बाण मारे कि ये रुक जाए वापस चली जाए नहीं गई वापस तब राम जी ने एक बाण से उसके कान और नाक पर प्रहार किया बाण का प्रहार करके नाक खान वाली कला वहीं से है कि अब ये भग जाए लेकिन भगी नहीं वो आगे बढ़ती चली गई तब महर्षि ने कहा कि राम जी तुम प्रमाद मत करो धारे क्यवलावलम इसका बध करो तब राम जी ने जो वाक्य कहा है उसको कहना अत्यंत आवश्यक है राम जी का वचन है ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि इतना सुंदर श्लोक है आप भगवान श्री राम कह रहे हैं गोब्राण हिताया देश तब सेवा प्रमेय्या वचन कर्त मुद्य था कितना प्यारा शो हे गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूं मैं किस लिए आज्ञा पालन कर रहा हूं गो ब्राह्मण हिताय गौ और ब्राह्मण के हित के लिए और गौ और ब्राह्मण के हित से क्या होगा बोले देशस्य से च हिताय गाय और ब्राह्मण का हित तो होने से ही देश का हित तो होगा राष्ट्र का हित तो होगा इस धरती का हित तो होगा इसलिए हे अप्रमेय गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूँ आज देश अपना सतहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है आज 15 अगस्त है भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता के इस महान खुँँ खुँँ इस महा पर्व पर आप सबको स्वतंत्रता की खूब खूब बधाई है इस महापर्व की बधाई भारत माता की राष्ट्रीय स्वतंत्रता महापर्व की पर आज जो कुछ हम निवेदन करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है वर्तमान समय की जो विचारधारा है उस विचारधारा में सब पढ़े लिखे लोग एक ही बात कहते हैं कि राष्ट्र की बात करनी चाहिए देश की बात करनी चाहिए इनको क्या हो गया दस पांच साधुओं को या धर्मनिष्ठ कहलाने वाले लोगों को जो गाय गाय चिल्ला रहे हैं कोई गाय की बात कह रहा है तो कोई ब्राह्मणों की बात कह रहा है अरे गौ ब्राह्मण की बात क्या राष्ट्र की बात करनी चाहिए क्योंकि देश रहेगा राष्ट्र रहेगा तो सब रहेगा देश ही नहीं रहेगा राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा इसलिए राष्ट्र प्रथम इस बात पर वर्तमान प्रधानमंत्री जी का भी बहुत जोर है अच्छी बात है। और उन्होंने राष्ट्र प्रथम इस सिद्धांत को लेकर वे चले हैं तो जो काम देश के सत्तर वर्षों में नहीं हुए वो इन थोड़े समय में उन्होंने करके दिखा दिया सामान्य बात नहीं है 10 वर्ष की उपलब्धि अपने आप में अद्भुत है उसका कोई जोर नहीं है ऐसा शासन यदि पिछले समय में रहा होता तो पता नहीं आज देश कहाँ होता आज पूरे संसार की एक नंबर की महाशक्ति भारत राष्ट्र बना होता अच्छे लोग हैं अच्छे शासक हैं लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम बहुत अच्छा है पर राष्ट्र कहते किसको हैं, देश कहते किसको है हम लोग राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं राम राज्य को आदर्श बताते हैं और राम राज्य के प्रतिष्ठाता भगवान श्री राम उनका विचार क्या है ये वर्तमान के राजनेताओं को समझने की आवश्यकता है और सारी जनता जनार्दन को ये बात समझने की आवश्यकता है भगवान कह रहे हैं भगवान को कहना चाहिए था कि देश के हित के लिए फिर गौ ब्राह्मण के हित के लिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ ये कहना चाहिए पर देश को उन्होंने तीसरे नंबर पर रखा पहले नंबर पर रखा गाय को दूसरे नंबर पर रखा ब्राह्मण को और तीसरे नंबर पर रखा राष्ट्र को देश को तीसरे नंबर पर राम जी ने रखा क्या राम जी की देशभक्ति राष्ट्र भक्ति में कहीं कोई न्यूनता हो सकती है क्या जो भगवान श्री राम लक्ष्मण से यहाँ तक कह देते है अपी स्वर्णमयी लंका लंका यद्यपि सोने की है लेकिन हे लक्ष्मण वो तो लंका मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गा दप गरी ऐसे भगवान श्री राम महान मातृभक्त महान पितृभक्त महान देशभक्त महान राष्ट्र भक्त भगवान श्री राम इस सिद्धांत को हम सबको बता रहे हैं कि गऊ और ब्राह्मण के हित से ही संपूर्ण सृष्टि का हित तो होगा सारे राष्ट्र का हित तो होगा जिस राष्ट्र में जिस देश में गाय दुखी होंगी जिस राष्ट्र में जिस देश में ब्राह्मण दुखी होंगे उसमें कोई सुखी नहीं रह सकता उसकी किसी समस्या का समाधान तभी नहीं हो सकता वो तभी होगा जब गौ और ब्राह्मण प्रसन्न होंगे गायों के हित से बाबा गायों के हित से संपूर्ण सृष्टि का हित है आज जो बहुत तेजी से पर्यावरण बदला है और ऐसा मैने मौसम की प्रकूलता ऐसी हो गई है क्या कहते हैं इसको आजकल की भाषा में सज क्या कहते हैं हाँ प्रकृति परिवर्तन प्रकृति परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ है और इस प्रकृति परिवर्तन का मूल क्या है पर्यावरण की विकृति प्रकृति परिवर्तन का मूल है ये पर्यावरण सुरक्षित कैसे होगा विकृत पर्यावरण को परिष्कृत कैसे किया जाएगा सुरक्षित कैसे किया जाएगा उसका उपाय है गोवंश का संरक्षण गाय जहाँ पृथ्वी तेज वल, वायु आकाश इन पंचभूतों को पवित्र करती है वहीं गाय मन बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म प्रकृति है उसे भी पवित्र करती है और स्थल प्रकृति में विकृति मिट जाए और सूक्ष्म प्रकृति की विकृति समाप्त तो हो जाए तो सारे संसार की समस्या का समाधान हो जाए स्वेदज अंडज उदभित जरायुज चारों प्रकार की सृष्टियों का आधार गाय इसलिए गाय की रक्षा इस ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों की रक्षा है संपूर्ण प्राणियों के साथ न्याय है गाय की रक्षा इस धरती के साथ न्याय है क्योंकि गाय और धरती इनमें भेद नहीं है धरती माता का जो आधिदैविक स्वरूप है वो गाय का ही है इसलिए गाय की हत्या धरती की हत्या है प्रकृति की हत्या है और गाय की रक्षा धरती की रक्षा है प्रकृति की रक्षा है पूरे पर्यावरण की रक्षा है इसलिए गाय की रक्षा से पूरी सृष्टि की रक्षा जुड़ी हुई है गाय अपने गव्य पदार्थों से धरती को भी पुष्ट करती है उर्वरा बनाती है गोवर् गोमूत्र से गाय अपने दूध दही घृत से देवताओं को पुष्ट करती है गाय अपने पंच गव्य पंचामृत से देवताओं को पुष्ट करती है पितरों को अपने कव्य से तृप्त करती है गाय देवताओं को हव्य से करती है तृप्त करती है गाय और ऋषियों को भी हविष्यान देकर के गाय पवित्र करती है यज्ञ संस्कृति का आधार भी गाय है और प्रजा रक्षण का आधार भी गाय है तो गाय की रक्षा से संपूर्ण प्राणियों की रक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है और ब्राह्मण की रक्षा ब्राह्मण की रक्षा से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है यहां ऐसा कहीं कि ब्राह्मण की रक्षा के लिए राम जी कर रहे हैं और सब भले ही समाप्त हो जाए इसका अर्थ ये नहीं है गौ की रक्षा होगी तो सभी प्राणियों की रक्षा हो जाएगी और ब्राह्मण की रक्षा होगी तो संपूर्ण मानव जाति की रक्षा हो जाएगी ब्राह्मण की रक्षा से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा हो जाती है ब्राह्मण क्या है ब्राह्मण मस्तिष्क है ज्ञान है ब्राह्मण सुमुखम आशीन बाहू राजन्य कृतः क्षत्रिय भुजाएं हैं वैश्य जंघाएं हैं चरण शूद्र हैं ये सब टिका हुआ चरण पर है इसलिए सबका आधार चतुर्थ वर्ण है गति भी पैरों से है इसलिए राष्ट्र की उन्नति राष्ट्र का विकास राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति उस प्रगति के मूल में हमारे चौथे भाई जो जिन्हें हम लोग शूद्र कहते हैं वे राष्ट्र की प्रगति में राष्ट्र के विकास में राष्ट्र के उन्नत में उन्नति में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है पर एक बात हम आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं कि मनुष्य के किसी अंग में विकृति आ जाए तो भी वह विकृत अंग वाला मनुष्य अपना जीवन चला सकता है और माथा बिगड़ जाए तो आंख सही है हाथ सही है पैर सही है सारे अंग प्रत्यंग सही है और ये माथा खराब हो गया तो पगला गया तो छत से कूद पड़े कु में कूद जाए पागल कुछ भी कर सकता है और माथा ठीक रहेगा तो सब ठीक होगा ब्राह्मण कहते किसको हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो समाज के प्रत्येक वर्ग की पीड़ा का अनुभव करे उसे ब्राह्मण कहते हैं शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न होता है तो उसकी वेदना यहीं होती है और यहीं से निर्देश मिलता है कि अब चिकित्सक के पास चलो इलाज कराओ है आप मास्तिष्क सुनने हैं विचार सुने हैं आप कुछ नहीं करेंगे समाज के सभी वर्गों की पीड़ा हरण करने वाला जो तत्व है वो ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण के लिए वंदन है ब्राह्मण का उपकार संपूर्ण सृष्टि पर भैया जी विचार करने की बात है वशिष्ट जी के यजमान चक्रवर्ती सम्राट में सूर्य के उपरोहित हैं लेकिन उनकी रहनी कैसी है वे जंगल में रहते हैं पर्ण कुटी में रहते हैं कर्णबूल फल का आहार करते हैं उनके जीवन में कहीं रजोगुण नहीं है आशा यह है कि ऐसी त्याग पूर्ण जीवनी हमारे पूर्वजों की रही है हम उनकी संतान बात वे चाहते तो खुद ही सब कुछ प्राप्त कर लेते लेकिन सब कुछ लेने के बाद भी वीतरागी त्यागी हैं सब कुछ यजमान के कल्याण के लिए दक्षिणा लेते हैं पर अभावग्रस्त ब्राह्मणों में जो जरूरतमंद है उनमें वितरित करके ऋषि जैसे अकिंचन थे उसी अकिंचन भाव में भी सुरक्षित रहते हैं इसलिए गौ की रक्षा से संपूर्ण प्राणियों की रक्षा संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा और ब्राह्मण की रक्षा से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा और इनकी रक्षा जब हो जाएगी तो देश तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा इनकी सुरक्षा के बिना देश देश नहीं रह जाएगा देश उसी को कहेंगे जिस देश में जिस राष्ट्र में गौ ब्राह्मण के सहित संपूर्ण प्रजा सुखी है गौ ब्राह्मण के सुखीनों से संपूर्ण प्रजा सुखी होगी देश से सहित आय सबसे प्रमेय से वचन कर तुम और रामजी ने तार का प्रकृपा की चले जात मु जो सीधे साधे सरल होते हैं ना, उनको कोई बदमाश दिखाई नहीं पड़ता सबको कहते हैं, बड़े सज्जन है बहुत अच्छे हैं, बड़ो भलो आदमी है और जो बुरे आदमी है ना दुष्ट उनको कहीं कोई साधु सज्जन ही नहीं दिखता अरे वहां सब समझते हम कोई सज्जन नहीं कोई महात्मा नहीं कोई साधु नहीं क्योंकि अपना ही प्रतिबिंब दूसरे में दिखाई पड़ता है राम जी दीन बंधु है दीनानाथ है इसलिए उनको तारका में भी दीन का दर्शन हो गया तारका में कहां से दीनता आई कहीं दीनता दिख रही है उसमें? केवल दीन जान करके अपना पद भगवान ने उसे प्रदान कर दिया दीन जानते ही निज पद दीना jang ताट का वध करके और उसको अध्यात्म रामायण में लिखा है तामे के नरे तादया मस वी पपात विपिने घोरा बमती रुधिगं बहु ततोति सुंदरी अक्षी सर्वा भरण भूषिता सापा पिशाचता प्राप्ता मुक्ता राम भगवान शिव पार्वती से अध्यात्म रामायण में कह रहे हैं यह यक्षित यक्षी थी ऋषियों के शाप से पिशाचता को प्राप्त हो गई थी आज राम जी के एक बाण से से मुक्ति हुई और नित्य साकेत में उसने प्रयाण किया नत्वा रामं परम्य गता रामा गया दिवम यहाँ राम जी की आज्ञा लेकर रामा गया दिवम या था माने वही कुंठम याता यहाँ दिव, दिव का अर्थ दिव्य अर्थ भगवान का नित्य धाम ही है नित्य धाम में वह चलेगी और बड़े प्रसन्न भय महर्षि और महर्षि ने प्रसन्न होकर के सब ऋषि निज ना थी जिए चीनी विद्या निधि कमू विद्या अब यहाँ एक विशेष बात है सब ऋषि निज ना थी जिए चीनी तब महर्षि ने अपने भीतर से पहचान लिया ये मेरे आराध्य हैं। पहले नहीं पहचान हुई थी बिना पहचान के ही दशरथ जी के दरबार में कह रहे थे अहम वेदमी महात्मा नम रामम सत्य पराक्रम वशिष्ठों महातेजा ये चान्य तपशिष्यता मैं जानता हूँ श्री राम जी कौन है सत्य पराक्रम श्री राम जी कौन है महान तेजस्वी वशिष्ठ जी भी जानते और जो तपस्या में लगे हुए ऋषि मुनि महर्षि भी जानते राम जी को अब ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ी तब ऋषि निज नाथ हैं जी चीनी मार्ग में रामजी ने इतना वात्सल्य सुख महर्षि को दिया था कि रामजी की ललित मधुर बाल लीला को देख करके महर्षि के ज्ञान का लोक हो गया विलुप्त हो गया कि कई बार मन में भीतर भीतर शहर होते, इतने छोटे छोटे बालक हैं बताओ कहते हैं गुरु ये क्या है रामभद्र ये हिरन है या के समीप में खड़ी कौन है कौने? ये हिरनी है अच्छा गुरुजी जी कितनी बड़ी ये कौन सा पुष्प है ये कौन सा वृक्ष है कभी किसी पेड़ को देखने लग जाते कभी किसी नदी को देखने लग जाते कभी कहते इसमें हम तैर के आवे थोड़ा इतने छोटे छोटे बालक राम जी की लीला ऐसी है कि महर्षि का ऐश्वर्य ज्ञान विलुप्त तो हो चुका था अब एक बाण से उन्होंने प्राण हर लिए और अभी हमने अध्यात्म रामायण का प्रमाण दिया राम जी ने आज्ञा दी कि तुम जाओ मेरे परम धाम को जाओ तो ये परम धाम को जाओ ये तो वही कह सकता है जो परम धाम का अधिपति है, है? आप हम कह सकते हैं कि जाओ गोलोक बैकुंठ चले जाओ वही हमारा थोड़ी वहाँ पावर है ठाकुर जी वही कुंठनाथ गोलो का धीश साकेताधीश जिसको बुलावेंगे वह जाएगा सब तो थोड़ी जाएंगे को जाने को जयी है जमपुर को सुरपुर पर धाम को मनुष्य का तो अधिकार वहाँ है नहीं भगवान का अधिकार है आप जब पहचान ही लिया तो उनको विद्या देने की क्या आवश्यकता पड़ सारे शास्त्र सारी विद्याएं तो भगवान से प्रकट हैं। यश निश्वसितम वेदा जिनका श्वास वेद है सारा ब्रह्मांड जिनका कलेवर है तो उन भगवान को भला विद्या देने की बात कहां से आएगी तब क्या पहचाना भगवान को ये विद्या देना नहीं है विद्यानिधि कहू विद्या विद्या निधि को विद्या दी क्यों दी बोले देखो संबंध के बिना प्रीति नहीं होती है संसार में भी संबंध के बिना प्रीति नहीं देखी जाती संबंध होता है वह प्रीति का जनक होता है अलग अलग परिवार है लड़के का परिवार अलग है और लड़की का परिवार अलग है विवाह के पहले दूर दूर तक कोई प्रेम रहता उनका है। नहीं रहता है और विवाह होने के बाद ये ससुर हैं तो ये सास हैं तो ये मामा हैं तो ये नाना हैं दुनिया भरे के रिश्तेदार हो जाते हैं उनके सुख दुख में लोग प्रभावित होने लग जाते हैं होने लग जाते कि नहीं होने लग जाते संबंध से प्रेम होता है बिना संबंध के प्रेम नहीं होता शरीर संसार का संबंध अनित्य है पर इस अनित्य शरीर संसार के संबंध से भी सांसारिक व्यवहार में प्रेम दिखाई पड़ता है बिना व्यवहार के संसार में प्रेम नहीं होता है संबंध के प्रेम नहीं होता है तो महर्षि ने सोचा कि आज बहुत सुंदर अनुकूल अवसर है आज भगवान से रिश्ता जोड़ लें, तो कौन सा रिश्ता जोड़े बोले ये गुरु चेला वाला रिश्ता ही ठीक है क्योंकि पिताजी ने कहा है कि माता पिता गुरु सब तुम हो तो माता पिता का सुख तो हमको मिली गया इनके साथ अब गुरु वाला संबंध अभी बाकी है तो ये विधिवत गुरु वाला संबंध समझ में ही बात नहीं आई हम आपको गुरु मानते हैं तो मानने से गुरु नहीं हो गए सब कैसे गुरु होंगे आप हमको कुछ बता दीजिए कुछ सिखा दीजिए कुछ पढ़ा दीजिए तो आप हमारे गुरु होंगे अयोध्या वाले ब्रह्मचारी जी जड़खोर गोधाम पधारे परम पूज्य प्रात स्मरणीय महर्षि कल्प श्री बिन्देश्वरी शुक्ल जी और अपनी नई गौशाला में भी बिराजय दो तीन दिन यहां भी बिराजय वृंदावन में भी रहे और वहां भी रहे जड़कोर में भी बिराजय तो हमने उनको कहा ब्रह्मचारी जी को कोई सेवा का कार्य था तो हमने सोचा कि हम कर दें उन्होंने मना कर दिया नहीं, नहीं नहीं नहीं आप नहीं मना कर दिया तो मैंने उनको कहा कि आप संकोच क्यों कर रहे हैं मैं तो आपके आपका शिष्य हूँ शिष्य के समान यूं से शिष्य ही हूँ ऐसा मैंने कहा मैं तो आपको गुरु भाव से मानता हूँ आप गुरुकल्प हैं। उन्होंने कहा देखो भक्तमाली जी से हमने लघु सिद्धांत पढ़ी तो मैं उनका शिष्य हो गया वे मेरे गुरु हो गए आपने मुझसे कुछ पढ़ा नहीं है इसलिए आपका ये संबंध स्वीकार्य नहीं है हाँ भक्त माली जी के नाते ये संबंध हम स्वीकार करते हैं कि आप मेरे गुरु भाई हैं आप मेरे सतीर्थ है ये संबंध तो हम स्वीकार करते हैं आप कहते हैं कि हम आपके शिष्य के नहीं नहीं ये संबंध हमको स्वीकार नहीं गुरुजी जी शिष्य से, से सेवा ले सकते हैं दूसरे से नहीं बोलो भक्तवत चलो भगवान की तो आज महर्षि ने विचार किया की कि ये तो विद्यानिधि है इन्हें आवश्यकता नहीं है ये मेरे नाथ हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर परब्रह्म हैं, विधि को विधिता हरि को हरिता और शिवजी को शिवता देने वाले हैं, लेकिन आज इतने बड़े राम जी को दो अक्षर कुछ हम पढ़ा देंगे दो चार मंत्र पढ़ा देंगे ये मेरे शिष्य हो जाएंगे और मैं इनका गुरु हो जाऊंगा पर ब्रह्म से मेरा दृढ़ संबंध स्थापित हो जाएगा इसलिए दी दी दी दी सारे संबंध भगवान से ही स्थापित हो सकते हैं भगवान के अतिरिक्त और किसी से सारे संबंध स्थापित नहीं हो सकते सुविधा केवल भगवान के लिए प्राप्त है भगवान जगत पिता है जगत पिता है कि नहीं सारी सृष्टि उन्हीं की है अमृतस्य पुत्रा है। और उनको आप बेटा मानो तो भगवान बेटा बनने के लिए तैयार है आपको बाप मानने के लिए तैयार है और कृष्णम बंदे जगतगुरुम। उनको तुम चेला मानो तो शिष्य बनने के लिए तैयार तो है तो सबके स्वामी हैं और उनको तुम अपना सेवक मानो तो वो सेवक बनने के लिए तैयार है सब कुछ बनने के लिए तैयार है महाराष्ट्र की परम भक्ता पंडरी नाथ भगवान की परम भक्ता सुखूब आई पंडरपुर की वारी यात्रा में चली गई और ससुराल के लोग बड़े दुष्ट थे उन्होंने बीच से उसको पकड़वा लिया अब पकड़वा करके खंभे से रस्सियों से बांध दिया बड़ी भाक्ति देखते हैं कहां जाती है पिटाई भी किया बांध भी दिया उसको अब वो मन में सोच रही थी बहुत दुखी थी हाय हाय एक बार पंडरी भगवान का दर्शन हो जाता भले ही फिर मेरा शरीर रहता नहीं रहता बाद में जो कुछ मैं यातना सहती वो सह लेती पर एक बार तो पंडरपुर में दर्शन हो जाता तो अच्छा था भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल थी और भगवान आ गए भगवान आ गए पंडरीनाथ भगवान और बोले तुम चली जाओ हम तुम्हारे स्थान पर बंध के खड़ी हो जाती खुद उसी स्थल पर ठाकुर जी बंध के खड़े हो गए और उसे भेज दिया पंडरपुर सुखूबाई पर और वहां भगवान का वारी यात्रा में दर्शन करके इतना आनंद उसको हुआ इतना आनंद हुआ वो ईष्णों के संग में कि उस आनंद में वो अपने को संभाल नहीं सकी उसने प्राण त्याग दिए भगवान का दर्शन करते करते कीर्तन करते करते प्राण त्याग दिए और लोगों ने उसका संस्कार भी कर दिया उसके शरीर का संस्कार भी कर दिया और इधर ठाकुर जी सक्खूबाई बनकर उसके घर पर बंधे खड़े हैं तो लोगों में परिवर्तन हुआ बोले भैया कई दिना है गए मर जाएगी भूखी प्यासी खोलो इसको तो खोल दिया तो भगवान जैसे सख्बाई सेवा कर रही थी वैसे प्रेम से पूरे घर में झाड़ू बुहाड़ू चौका बर्तन सब करते सबकी डांट डपट भी सहन करते और जब गाँव के लोग आए और उन्होंने देखा तो वो तो बड़े दुखी थे कि घर जाके समाचार देंगे कि आपकी बहू वहाँ समाप्त तो हो गई हम लोग संस्कार करके आए हैं और यहाँ काम करते देखा तो उनके आश्चर्य का चिकाना नहीं रहा इसको तो हम जला के आए हैं संस्कार करके आए यहाँ कैसे सब कहते हैं कि श्री रुक्मिणी जी ने पुनः अमृत वृष्टि करके उसको जीवित किया सक्खु पुनः असली सक्खु बाई वहाँ पहुँची भगवान अंतर्धान हुए घर के लोगों का परिवर्तन हो गया सबको पता चला के साक्षात पंडरी भगवान ही स्त्री बनकर आप सोचो एक भक्त के लिए भगवान स्त्री बन गए कलिकाल की घटना है गृहिणी बन गए गृहिणी बन गए तो क्या कुछ नहीं किया होगा उस विमुख पति के चरण भी दबाए होंगे सेवा भी की होगी सब कुछ किया पत्नी है तो सब कुछ किया ऐसे केवल भगवान है कि जिनसे किसी भी संबंध को आप स्थापित कर सकते हैं एक वैष्णव का हम नाम नहीं लेंगे बड़े प्रेमी वैष्णव थे अब उनका शरीर नहीं है राजस्थान के ब्राह्मण देवताई थे। एक बार उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी हमको भगवान से हम कौन सा संबंध स्थापित करें हमने कहा कर तो भगवान तो सब संबंध स्वीकार करने के लिए तैयार है आप अपने मन में विचार कर लो तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी जल्दी पधार गए तो घर में बड़ा होने से तो पिता का दायित्व भी बड़े भाई होने के कारण हमको निर्वहन करना पड़ा अब हम से सब छोटे छोटे हमसे बड़ा कोई नहीं तो हम अपने मन में सोचते हैं कि हमको इस जीवन में सब सुख तो भगवान ने दिए पर जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को प्यार करता है वो तो बड़े भाई का वात्सल्य प्राप्त करने का सुख हमें नहीं मिला तो हमको लगता है आप अनुमति दें आप अनुमति दें तो हम भगवान को अपना बड़ा भाई मान लें श्री कृष्ण को और हम उनके सबसे छोटे भाई हैं ऐसा मान लें ये मान पर ये मान्यता दृढ़ होनी चाहिए पक्की होनी चाहिए कि भगवान हमारे दादा हैं श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने श्री कृष्ण को अनुज माना छोटा भाई माना कनु कहते थे श्री कृष्ण को और छोटा भाई माना तो उस भाव में वो पूरे जीवन पर्यंत ढड़ रहे छोटा ही भाई माना श्री कृष्ण को मेरा छोटा भाई है कनु कृष्ण मेरा छोटा भाई है दाऊ जी को गुरु माना तो आनयोर में स्वयं दाऊजी ने गिरिराजी के पर्वत से उतरकर कर चक्र जी को कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी थी स्वयं दाऊ दादा ने कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी उनकी आप भाव भीतर से पक्का कर तो लो दृढ़ भाव होना चाहिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज से ठाकुर जी अब हमने मान लिया कि अब हमारे बड़े भैया श्री कृष्ण है और हम सबसे छोटे इसी भाव में वे सो गए आज पहले दिन की ही बात थी सवेरे आकर वे मेरे निकट बैठकर रोने लगे हमने कहा शर्मा जी क्या हुआ उन्होंने कहा महाराज जी दूसरा तो विश्वास नहीं करेगा आज पूरी रात ठाकुर जी ने भैया भैया कह के मेरे सिर पे हाथ फेरा है आज श्री कृष्ण हमारे साथ ही सोए तो हमको ऐसा अनुभव हुआ ऐसा कौन होगा इसलिए भैया भगवान से संबंध जोड़ लो संबंध स्वीकार कर लो तो तुलसी राशि की पद्धति मान लो तो ही नाते अनेक मानिए जो धावे हमारे तुम्हारे अनेक नाते हैं आप अपने फोर से किसी संबंध को पक्का कर दीजिए यो त्यों तुलसी कृपालू चरण आज जो श्रीमन महाप्रभु जी और राय रामानंद जी का जो संवाद आया उसमें दास्य भाव को भक्ति का प्राण कहा गया है प्राण जैसे प्राण के बिना कुछ भी संभव नहीं है ऐसे ही दास्य को प्राण इसलिए माना गया कि सब में दास्य है वात्सल्य में भी दास्य है सख्य में भी दास्य है माधुर्य में भी दास्य है शांत में भी दास्य है और दास्य में भी दास्य है तो दास्य सब में है अब ब्रजांगना मधुर रख की आचार्य हैं, लेकिन ते अशुल्क दासी का है राधा रानी तो राधा रानी है पर वे कहती है दास्या कृपनाया यामे सखे दर्शे सन्निधि हाना फरम प्रेषो क्वासी क्वासी महाभजो दास्या से कृपनायामे अर्जुन कहते हैं सक्ष भाव है पर जब भगवत भावदित तो होता तो वो दास है उद्धव जी में दास है उत्कृष्ट भोजनों दासात कब मायाम जयेंगे अपने को दास कहते हैं उद्धव तो उपासना की दृष्टि से संबंध की दृष्टि से मधुर संबंध भगवान के साथ वृंगनाओं ने जो भाव भगवान के प्रति स्वीकार किया वो भाव इसलिए उत्कृष्ट है कि उस भाव में समस्त भावों का अंतर्भाव हो जाता है शांत के उसके अंतर्गत आ जाता है दास के उसके अंतर्गत आ जाता है वात्सल्य भी इसके अंतर्गत आ जाता है वात्सल्य आ जाता है जब नायिका अपने पति को भोजन कराती है उसमें माता के जैसा लाड उसके भीतर हो जाता है वात्सल्य आ जाता है सारे रस सारे भाव श्रृंगार रस के अंतर में भीतर आ जाते हैं उसके गर्भ में आ जाते हैं इसलिए मधुर रस को श्रृंगार रस को उसको रसराज कहा गया संपूर्ण रसों का राजा कहा गया लेकिन सभी भाव उत्कृष्ट हैं सभी दिव्य हैं जिस भाव में स्थित तो हो जाए वहीं से सब कुछ प्राप्त तो होने लग जाएगा, वहीं से सब कुछ हो हमारे वृंदावन के गौड़ी परंपरा के एक सिद्ध संत थे उनका नाम था श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज वो पहले काशी में रहते थे और दंडी सन्यासी थे उनका नाम था श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज कृष्णानंद सरस्वती जी थे वो और विशुद्ध ज्ञान मार्गी थे वो सगुणो उपासना भक्ति ये सब में ज्यादा उनकी रुचि नहीं थी काशी रहते और बड़े कठोर सन्यासी थे और प्रथान त्रयी को ही पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते थे एक बार किसी वैष्णव ने हठपूर्वक उनको श्रीमद भागवत जी मूल दे दी बोले आपको अभी इतने दिन तो पढ़ाना है नहीं आपने बंद कर रखा है पढ़ाना तो आपका समय आप थोड़ा भागवत अरे बोले पुराण उराण हम नहीं देखते हैं ज्यादा बोले नहीं एक बार देख तो लो पर लोग विद्वान पुरुष तो थे ही केवल एक श्रीमद भागवत का मूल पारायण उन्होंने किया और उसी से वे रोने लग गए बोले अब तक का हमारा जीवन व्यर्थ चला गया काशी त्याग कर वृंदावन आ गए और यहाँ श्री यमुना जी को उन्होंने सुनाना आरम्भ किया और मधुर रस गोपी भाव से श्री कृष्ण को उन्होंने माना शांत तो भाव से श्री कृष्ण को माना यमुना जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया और यमुना जी ने कहा कि उन्होंने गोड़ी परंपरा में दीक्षा ले ली थी और उनका नाम हुआ था श्री स्वामी कृष्णानंद दास दंड यमुना जी में विसर्जित कर दिया और गोड़ी परंपरा में दीक्षा लेकर दासान्त नाम उनका हो गया श्री कृष्णानंद दास यमुना जी ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा बाबा मधुर रस की भक्ति यहाँ बहुत कर रहे हैं वृंदावन में इस समय श्री कृष्ण की सख्य रस की भक्ति लुप्त तो हो रही है इसलिए मेरी आज्ञा है निकुंज से आज्ञा हुई है कि तुम सख्य भाव की भक्ति का विस्तार करो तब उन्होंने अपना भाव परिवर्तन किया और हम ठाकुर जी के सखाए इस भाव को स्वीकार किया उनके शिष्य थे महाकवि बनमाली दास जी शास्त्री घटिका शतक्षतावधान बड़े विलक्षण विद्वान थे और श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी भी बड़े विलक्षण विद्वान थे ब्रज के ऊपर उनका बड़ा उपकार है वे न होते अपने समय में भैया जी तो पूरा ब्रज आर्य समाजी हो गया था गांव में साधु संत नहीं बचे थे देवालयों पर संकट उपस्थित हो गया था एक समय ऐसा था तो ब्रज चौरासी को उसमें घूम घूम करके उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और ब्रिजवासियों को फिर से भगवत शरणागत किया ऐसे संत थे और साल ठोकर कहते थे कि वैष्णव धर्म के संबंध में किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हमसे आकर पूछ ले चुनौती देते थे शास्त्रार्थ की थर थर काटते थे डरके मारे उनके दूसरे मत पंथ वाले लोग जो सनातन धर्म की विचारधारा के सर्वथा अनुकूल नहीं है ऐसे लोग उनसे थर थर सांसते थे इतने प्रकांड विद्वान थे संबंध तो यमुना जी ने कहा कि तुम भगवान को सखा के संबंध से मानो यहाँ उन्होंने गुरु शिष्य वाले संबंध को स्वीकार कर लिया बला अतिबला नाम की विद्याधि जिसके ग्रहण करने से भूख प्यास नहीं लगती है और निरंतर बल और तेज का प्रकाश बढ़ता चला जाता है और सबसे ऊंची बात है शरणागति क्या है शरणागति है जीव का सर्वथा निर्भर होना निर्भर होना माने अपना संपूर्ण भार शरण पर छोड़कर स्वयं भार मुक्त तो हो जाना बड़ा भजन था विश्वामित्री जी के ऊपर क्योंकि सृष्टि में इनसे बड़ा दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता न पहले कोई हुआ न आगे कोई होगा ऐसा था इतने बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे तो ये वजन था विद्या का गोझा था वो सारे आयुध भगवान को अर्पित कर दिए आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश कंद मूल फल भोजना दीन भगते हित जान। कंद मूल फल भोजना दीन भगते हित जान संपूर्ण अस्त्र शस्त्र भगवान को अर्पित किए कौन कौन से अस्त्र शस्त्र अर्पित किए उसकी पूरी लंबी सूची वाल्मीकि रामायण में है आप मूल ग्रंथ से देख लेना कई बार हमारे मन में आता है कि हम एक मूल पोथी वाल्मीकि की भी रखें जो बीच बीच में उसको लेकिन फिर बहुत विस्तृत हो जाएगा इस लोभ से क्यों पुस्तक रहेगी तो उसको देख के जरूर बोलेंगे अब उतना तो याद है नहीं कुछ कुछ याद आ जाता उतना हम बोल देते हैं कन्न मूलफल भगवान को भोजन भगति ही भगवान भक्ति के वस्त हैं और परम हितु हैं भगवान भक्तों के परम हित हैं क्योंकि भगवान स्वयं अपने श्री मुखारबंद से कह रहे हैं पत्रम, पुष्पम फलम सोयम यो मे भक्या प्रय्छती पत्ता खाने की चीज नहीं है पर भगवान कहते पत्रम पत्राणी भी नहीं पत्रम एक पत्ता उसमें ये भी नहीं मर्यादा रखी कि तुलसी का पत्ता कि बिल्व का पत्रा कि आंवले का पत्ता कि आम का पत्ता कि नीम का पत्ता कुछ नहीं आग धाग का पत्ता भी पत्रम उसमें गीला पत्ता कि सूखा पत्ता ये भी नहीं रखा पत्रम पुष्पम कोई एक फूल फलम केवल एक फल स्वयं कुछ नहीं तो केवल जल पूर्वक जो मुझे देता है मैं अस्नामी उसको खा लेता हूं उसको ग्रहण कर लेता हूं द्रौपदी का साग पत्र ही तो खाकर के त्रिलोकी को तृप्त किया भगवान ने गजेंद्र के पुष्प को ही तो भगवान ने स्वीकार किया सबरी के फल को भगवान ने स्वीकार किया प्रेमियों का केवल जल भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं प्रातःकाल होते ही वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम जी ने कहा सिद्धमस्तु मस्त सिद्धास्त्रमोयम तब हे गुरुदेव आपने हमको परिचय देते हुए कहा था ये सिद्धास्त्रम है क्योंकि यहाँ महर्षि कश्यप ने तपस्या की अदिति ने तपस्या की भगवान बामन ने तपस्या की ये सिद्धाश्रम है तो आप कह रहे हैं इसको तो सिद्धाश्रम तो आपकी वाणी सत्य होनी चाहिए आपका यज्ञ कर्म सिद्ध हो, हो जाएगा तो सिद्धाश्रम नाम चरितार्थ हो, हो जाएगा इसलिए आपकी ही वाणी सत्य हो और अब आप दीक्षा प्रविश आज ही यज्ञ की दीक्षा आप ग्रहण करें हे मुनिपुंड आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें और आज सिद्धाश्रम सिद्ध हो जाए आपकी वाणी सत्य हो जाए महर्षि ने कहा हम यज्ञ तो आरंभ कर देंगे मुहूर्त है आज से ही शुरू कर देंगे लेकिन हमारा यज्ञ आहार निश्च चलेगा दिनों रात चलेगा हम भी यज्ञशाला से उठेंगे नहीं आसन से हमारी रित्विज भी उठेंगे नहीं निरंतर स्वाहाकार चलेगा और आपको छ दिन छह रात तक बिना खाए पिए बिना विश्राम किए बिना सोए आपको इस यज्ञ की सुरक्षा करनी होगी राम जी बोले अवश्य गुरुदेव ऐसा ही होगा महर्षि वाल्मीकि कहते अनिद्रम षहो रात्र अरक्षताम षड अहोरात्र तपोवनम अरक्षताम अहो अनिद्रम भगवान श्री राम ने रात्रि तक पलक भी नहीं गिराए सोए नहीं धनुषाण लेकर के एकदम सन्नत की मुद्रा में भगवान खड़े हुए लक्ष्मण जी एक दिशा को एक दिशा को राम ने आश्रम में आकर एक बार कन्मूल फल लिया है और सवेरे से तो स्नान संध्या करके यज्ञ में गुरु जी ने दीक्षा ले ली तो ये खड़े हो गए छह दिन छह रात्रि तक विश्राम नहीं पहला नहीं गिराया प्राप्त कहा करने लगे और आप यज्ञ के रक्षक के रूप में खड़े हो गए छह दिन व्यतीत हो गए अब बस अनिद्रम षड हो रातम छह दिन बीत गई और छठी रात भी बीत गई अब ये सातवां दिन आया पूर्णावती का दिन है और उसी समय मारी सुबाह की सेना लेकर के आ गए सुनिमारी देखा तो राम जी ने विचार किया कि अभी तो तुम्हारा पाठ एक बकाया है माया मृग बनना है तुमको और तुम्हारी मृत्यु यहां नहीं तुम्हारी मृत्यु तो वहां होगी वनवास की लीला में तो राम जी ने बिना पर का बाण मरीच पर मारा और सो योजन दूर फेंक दिया समुद्र के उस पार फेंक दिया जनगा सागर पारा समुद्र के पार जाकर के वो गिरा कहाँ गिरा एक देश है मारीस कौन है मारीस एक देश है और वहाँ आज भी रामलीला खेली जाती है मारीसस में और आज भी वहाँ के लोगों के नाम भगवत संबंधी नाम हिंदुओं के जैसे नाम वहाँ के होते हैं यद्यपि धर्म वहां का इस्लाम है तो मारीसस जो है वो तो मारीच वहीं गिरा था वहीं उसने अपनी राजधानी बनाई थी मारीच मारीचस्थल मारीचस्थल से मारीसस हो गया और सुबाह को रामजी ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके उसको भस्मसात कर दिया और अनुजताचर कटकु संघारा लक्ष्मण जी ने जितनी आसुरी सेना थी उसे नष्ट कर दिया पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे अन्य रामायणों का उद्धरण देकर के कि जो मारीच सुबाहू के साथ जो राक्षसों की सेना थी वो मारीच और सुबाह के जैसे ही बलवान थे और उनकी संख्या कितनी थी उनकी संख्या थी 60 करोड़ कितनी संख्या थी 60 करोड़ की संख्या में असुर थे राम जी ने मानवास्त्र का प्रयोग करके बिना फर्का बाण मानवास्त्र का प्रयोग करके मारीच को सौजुर फेंक दिया आग्नेस्त्र का प्रयोग करके सुबाह को भस्मसात कर दिया किंतु लक्ष्मण जी ने क्या किया उतने ही देर में जितनी देर में राम जी ने सुबाहू को सदगति दी उतनी ही देर में लक्ष्मण जी ने कटक संधारा साठ करोड़ असुरों की सेना को भस्म कर दिया एक बात लक्ष्मण जी ने दूसरा बाण नहीं लिया एक बाण से भस्म कर दिया अब भैया कोई 600, 700 तो है नहीं हजार लाख भी है नहीं 60 करोड़ कितने होते महाराज इतने जलेंगे और उनके कुछ न कुछ शरीर की हड्डी भस्म गिरेगी तो यज्ञ तो फिर दूषित तो हो जाएगा तब उन्होंने क्या किया लक्ष्मण जी ने आग्नेयास्त्र से उनको जलाया और वायव्यास्त्र से उनकी जो राख थी ना उनके देह की तो उसको उड़ाकर सीधे गंगा सागर पहुंचा दिया गंगा जी के जल में गंगा सागर में जैसे ही वो भत्मगिरी जैसे सागर के 60,000 मुक्त हो गए ये 60 करोड़ भी मुक्त हो गए और ये इतना बड़ा काम लक्ष्मण जी ने कितनी देर में किया एक पलक गिराने का जितना समय लगता उतनी देर में लक्ष्मण जी ने किया ये लक्ष्मण जी के बल और कौशल को राम जी ने देखा है इसलिए विभीषण शरणागति के प्रसंग में लक्ष्मण राम जी ने कहा जग महू सफा निशा उनको एक पलक गिराने का समय जितना होता उतने समय में लक्ष्मण जी नष्ट कर सकते हैं ये देख चुके हैं और अब तो आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है और मारी असुरर्भय तारी अस्तुति कर ही देव जारी आकाश में देवता स्तुति कर रहे हैं धरती पर ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं और भगवान को हृदय से लगाया है बड़े वात्सल्य पूर्वक महर्षि विश्वामित्र ने राम जी का मस्तक सूंघा है लक्ष्मण जी का मस्तक सूंघा है बड़े लोग जब अपने छोटों का मस्तक सूंघते हैं तो उनका अरिष्ट नष्ट हो जाता है और वे दीर्घायुष्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए मस्तक सूंघा है बड़े प्रसन्न भय हैं और कहाुक दिवस रघुराया रहे की ब्राह्मणों पर दया करके कुछ काल भगवान ने वहां निवास किया और निवास करने के करते हुए भगवान ने क्या किया कथा सुनते थे राम जी रोज क्या सुनते थे भगती है बहु कथा पुराना कहें विप्र प्रभु जाना भगवान सब जानते हैं उनसे ज्यादा कौन जानने वाला है लेकिन सर्वज्ञ श्री राम जी आज्ञा की तरह ऋषियों के चरणों में हाथ जोड़कर बैठकर कथा सुनते हैं एक दिन की बात है महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रामभद्र तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिए जाई हे प्रभो चलकर एक चरित्र देख लीजिए राम जी ने कहा आज्ञा गुरुदेव बोले हमारे पास निमंत्रण आया है श्री सीरत ध्वज महाराज जनक का जनकपुर से निमंत्रण आया धनुष यज्ञ में बुलाया है उन्होंने तो मेरी इच्छा है कि ऋषियों का ब्राह्मणों का यज्ञ आप तो पूर्ण कर चुके हैं आप यज्ञेश्वर हैं, यज्ञ नारायण हैं, ब्राह्मणों का यज्ञ आपने पूर्ण किया है एक राजऋषि का यज्ञ भी अपूर्ण है बहुत समय हो गया धनुष यज्ञ चलते चलते लेकिन उस धनुष यज्ञ की पूर्णावती करने वाला कोई नहीं आया आपके जाने से आपके पदार्पण से राजर्षि जनक का भी धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाएगा वहाँ निमंत्रण आया है आपको चलना चाहिए राम जी हा ना कुछ बोले नहीं थोड़े संकोच में पड़ गए और सिर झुका करके स्थित हो गए विश्वामित्र जी ने देख लिया कि राम जी संकोच में आ गए राम भद्र क्या बात है कुछ बोले नहीं गुरु गुरुजी हम तो आपके अनुगामी है, जहां हैं जहां आप वहां नहीं नहीं कुछ जरूर संकोच तो तुम्हारे मुख पर संकोच का भाव परिलक्षित हुआ है क्या बात है अपने मन की बात कहो संकोच रहित होकर के कहो अपने से बड़ों से संकोच नहीं करना चाहिए लज्जा करोगे तो दुखी रहोगे संकोच लज्जा का त्याग करो सुखी हो जाओगे चक्त लज्जा सुखी भवे लज्जा छोड़ दो सुखी हो जाओगे एक सज्जन बोले रमन रीति वाले महाराज जी से महाराज जी आप आ जाइए। बोले भाई हम नहीं आ सकते नहीं नहीं थोड़ी कोशिश करिएगा महाराज बोले देखो माई डियर कोशिश करेंगे तो तो, तो पहुंच ही जाएंगे और कोशिश हमको करनी नहीं है क्योंकि हमको जाना नहीं है क्यों नहीं जाना है ले च्यक्त लज्जा सुखी भवित लज्जा रहे तो कर हमने कह दिया हमको नहीं जाना है फिर हम झूठ बोलें कि हम कोशिश करेंगे अरे कोशिश करेंगे तब तो पहुंच ही जाएंगे हम कोशिश ही नहीं करेंगे जो लोग ये बोलते हैं कि हम कोशिश करेंगे वो झूठ बोलते हैं हम नहीं जा सकते सीधी सी बात है इस बात को छोड़कर दूसरी कोई भी बात करो कहने वाले चुप हो गया क्या कहेगा संकोच नहीं करना चाहिए व्यवहार में आहार में और व्यवहार में लज्जा का त्याग कर देना चाहिए हाँ अपने से बड़ों से जो बोलने की मर्यादा उस मर्यादा से बोलो लेकिन व्यवहार सच्चाई पूर्ण होना चाहिए सर्वथा निश्चल निष्कपट होना चाहिए बनावटी व्यवहार आप संकोच मत करो राम जी कह दो राम जी ने कहा गुरुदेव आप सर्वज्ञ हैं आप आज्ञा दे रहे हैं इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं। आपने मेरे पूज्य पिताजी से यज्ञ रक्षार्थ मुझे बुला मांगा था और यज्ञ रक्षा का कार्य संपन्न हो चुका है और इसके आगे की आज्ञा हमने पूज्य पिताजी से नहीं ली एक संकोच तो ये है कि यहाँ से आगे बिना पिताजी की के पिताजी ने यहाँ तक आने की आज्ञा दी थी और यहाँ से आगे जाएं तो बिना पिताजी की आज्ञा के एक ये संकोच है दूसरा गुरुदेव संकोच ये है कि हमारे जाने में कोई कठिनाई नहीं हम चले जाएंगे लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मेरे जाने से मोरे मेरे पूज्य पिताजी की गरिमा में उनकी प्रतिष्ठा में कोई आंच आ जाए मेरे पिताजी इस धरती के सप्तवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राज हैं और मैं उनका धर्म कुमार हुआ तो बिना निमंत्रण के पहुंच गया तो वहां कहीं ये भाव न आ जाए ये चर्चा का विषय न बन ये देखो इनके पिताजी जो चक्रवर्ती राजा हैं और ये जग्यों में भोज भंडारों में दक्षिणा लेते ले हैं दूंगे एक महात्मा मिले हमको बाबा हरिद्वार में एक उत्सव में हम गए थे वहाँ मिले हमने के रहे आप यहाँ कैसे तो उन्होंने कहा कि अभी तो आप पे समय नहीं है हम पे भी समय नहीं है आप रुके कहा है तो हमने बताया वहाँ रुके बोले हम आपके निवास ऐसी आएंगे फिर हम बताएंगे अपने आने का रहस्य वृंदावन कुमार घाट वाले जहाँ रुके थे वहां वो पहुंचे उन्होंने अपनी डायरी दिखाई उस डायरी में भैया जी पूरे साल भर के उत्सव लिखे थे कि बड़ा भंडारा हरिद्वार में किस तारीख को कहाँ होता है ऋषिकेश में कब होता है चित्रकूट में कब होता है अयोध्या में कब होता है काशी में कब होता है सारे देश के बोले इस डायरी के अनुसार हम घूमते हैं हमको कहीं न्यौता न्योता नहीं मिलता है न्यौता तो आप लोगों को मिलता है आपने पूछा था कि आप कैसे हैं तो हमें बताए हम तो इतनी जगह जाते हैं तो अपने घूमते फिरते रहते हैं दक्षिणा पानी मिलता रहता है भोल भंडारा होते रहते हैं और आप पूरे भारत के महंतों का हमसे पूछ लो कौन कैसा है कौन साधुसेवी है और कौन पूजा पूरा कंजड़ है हाँ। सबको हम बता सकते हैं कौन सेवा नहीं करता है। तो जैसे लोग फट लोग घूमते हैं भोज भंडारे में ऐसा न मान लिया जाए मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा में आँचना आ गए ये दोनों बातें कितनी अद्भुत है राम जी के जीवन की ऐसा यदि हम अपने पिता माता और गुरु की गरिमा महिमा के संबंध में सोचने लग जाएं तो हम लोगों का जीवन कितना अद्भुत हो जाएगा कितना अनुपम जीवन हो जाएगा कैसी पिता माता की आज्ञा में रामजी अपने आप को ढालना चाहते तब महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा देखो रामभद्र तुम्हारे पिताजी ने अपना और तुम्हारी माता का और गुरु का तीनों का भार मेरे ऊपर सौंप दिया है इसलिए अब मेरी आज्ञा है तुमको अलग से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है दूसरी बात ये है कि शिष्य जो होता है वो गुरु जी की काया की छाया होता है अंत्यवासी होता है गुरु जी के निमंत्रण के साथ ही शिष्यों का निमंत्रण हो जाता है अब हमको कहीं बुलाया जाए मान लो निमंत्रण कार्ड तो हमारे नाम से आएगा और तो हमारे साथ वाले लोग कहें साथ जो संत रहते हैं या सीता शरण जी है या और भी लोग सब सोचें सोचे भाई हमको तो कार्ड मिले ही नहीं हम क्यों जाएं तो उचित है क्या उचित तो नहीं क्यों गुरु जी के निमंत्रण के साथ उनके पूरे परिसर का निमंत्रण अपने आप हो जाता है हो जाता कि नहीं ऐसे ही पत्रिका में लिखा है हे महर्षे आप परिकर सहित पधारें तो आप हमारे शिष्य परिकर में हाँ गुरुजी वो तो है ये तो सब चलिए जब गुरुजी ने समझाया तब हर चले मुनिवर के साथ हर्ष धनुष यज्ञ सुन जब बोलना था तब जब समझाया तब हर चले मुनिवर के साथ और चल पड़े हैं और जैसे ही चले तो आश्रम में एक दीप मगमाई खग मृग जीव जंतु तहानी एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी नहीं है और वहाँ एक शिला विराजमान है भगवान ने कहा प्रभु ये शिला कैसी है सब अहिल्या कैसे शिला बनी वो सारी कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई और ये कथा हम पहले आपको सुना चुके हैं किसी मानस जी के प्रवचन क्रम में हम ये कथा विस्तार पूर्वक सुना चुके हैं कि अहल्या कैसे पाषाण की बनी स्मरण है ना भैया जी इसलिए उस कथा को हम द्वारा नहीं कहेंगे तो भगवान आप कृपा करके इस गौतम ऋषि की पत्नी को शाप मुक्त कीजिए गौतम नारी प बस उपल दे धरी देरी चरण कमल रज चार कृपा करहू रघुवीर कृपा आप अपने चरण कमल की रज प्रदान करें और इस पर कृपा करें तो श्री राम जी जैसे ही शिला के निकट पहुंचे बड़ा सुंदर सुंदर भाव इस संबंध में दिए सत पद पावन अब यहां देखो परसद पद पावन करते राम जी के पावन चरणों का स्पर्श करते ही एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ ये है चरण कमल रज चाहती चरण कमल नहीं चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर तो राम जी जैसे ही चल के गए हैं पाद विन्यास करके गए हैं तो राम जी के चरण प्रांत से उड़ी हुई जो धूल है रजकण है वो जैसे ही शिला पर पढ़े हैं पढ़ते ही वो प्रकट हो गई क्योंकि चरण कमल रज चाहती कृपा करू रघूरी अब राम जी प्रकट हो गए तो पर सत पद पावन सब अहल्या ने पावन चरणों का स्पर्श कर लिया ध्यान में ही बात नहीं आई चरण रज से धार हो गया रामजी ने न पैर छुआया न रामजी ने चरण रज दी क्योंकि ऋषि पत्नी है ब्रह्म ऋषि पत्नी है रामजी के चरण प्रांत से उड़ी हुई रज सहज ही शिला पर पड़ी और वो मुक्त हो गई साप से, और जब मुक्त हो गई, ये मेरे प्रभु हैं। तो पर पद पावन दाहने हाथ से दाहना चरण बाए हाथ से बाय चरण का स्पर्श किया एक और भाव है विचार किया कि एक महान सप्तर्षियों में महान गायत्री के परमो परमोपाशक महर्षि गौतम की पत्नी है ब्रह्मा जी के संकल्प से प्रकट हुई यह देवी है यह ऋषि पत्नी है ब्राह्मणी है और ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है यह गुरु माता है तो गुरु माता के चरणों में मुझे प्रणाम करने चाहते तो अहिल्या के पावन पदों में राम जी ने प्रणाम कर लिया राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम में ऋषि पत्नी को उन्होंने प्रणाम कर लिया अब जो भी भाव आपके मन में हो गए राम जी चरण छू तो कोई आपत्ति नहीं है ब्राह्मण पत्नी है और राम जी चरण छुवाने तो भी कोई आपत्ति नहीं क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है तो राम जी की चरण रथ ऐसी उसका उद्धार हो गया अब तो पर सत पर पावन शोक प्रकट भैया बैठक कुंभ में परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य पदासीन श्री तुलसी पीघाधीश्वर श्री स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे थे उन्होंने एक से ऊपर भाव दिए थे इस प्रकरण के एक से ऊपर दो तीन दिन तक इसी पर कथा चलती रही चरण कमल रज कृपा करो रघुवीर पर पद पावन शोक बड़े अद्भुत अद्भुत भाव उनका वैद्य तो क्या कहना है राम जी के अत्यंत पवित्र शोकनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त करते ही अहिल्या प्रकट हो गई भक्तों को सुख देने वाले राम जी के सन्मुख हाथ जोड़ करके अहिल्या जी खड़ी हैं और अति प्रेम अधीरा प्रेम में विस्बल हो गई है अस्पता भाव उदित हो गए हैं पुलक, पुलक आदि भाव प्रकट हो गए, और इतनी प्रेम विभोर हो गई हैं अहिल्या जी की मुख नहीं आवे गए बचन कही स्तुति करना चाहती हैं कुछ बोलना चाहती हैं पर प्रेम के कारण कंठ भर आया है हृदय द्रीवित हो गया है वे कुछ कह नहीं पा रही हैं यहाँ गोस्वामी जी एक विशेष बात कहते हैं अतिशय बड़ भागी ऐसा प्रेम जिसके भीतर प्रकट हो जाए ऐसे प्रेम के लक्षण जिसके भीतर प्रकट हो जाए वही अतिशय बड़ भागी हमारे पूज्य गुरुदेव भक्त जी कहते थे एक बार भी जीवन में भगवत प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि वह मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया महाराज जी यहां तक कहते थे कि ज्ञान के द्वारा वो जीवन मुक्त हो गए हैं पर प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो जीवन मुक्त होने के बाद भी उनका शरीर धारण करना व्यर्थ हो गया प्रेम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है महाराज जी कहते थे एक बार जिस वृक्ष में फल लग जाता है उस वृक्ष को सफल कहा जाता है जीवन में एक बार भी प्रेम फल जिस देहरूपी वृक्ष में लग गया है वो जीवन सफल है और भगवत विराह का अनुभव नहीं हुआ भगवत प्रेम का अनुभव नहीं हुआ तो चाहे जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो चाहे जितने बड़े पद को प्राप्त किए हो चाहे जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त की हो आपका जीवन व्यर्थ है आपके जीवन की उपलब्धि किसी काम की नहीं इसलिए आती बड़ अश्रु कंप पुलक आदि जो अस्तसात्विक भाव जिसके देह में प्रकट होते हैं वही अत्यंत भाग्यशाली कहलाने के योग्य है चरण चर्न लागी चरणों में पड़ गई कुछ बोल नहीं सकती है तो जुगल नयन जलधार वही जुगल नयन जलधार वही कर क्या है अहल्या के दोनों नेत्रों में प्रेमासुधार बह चली एक अर्थ तो स्पष्ट है दूसरा अर्थ है जुगल नयन अहल्या भगवान की पतित पावनता का अनुभव करके भक्त वत्सलता का अनुभव करके ब्राह्मण्यता का अनुभव करके अहिल्या रो रही है और एक ऋषि पत्नी को संकट से मुक्त देखकर राम जी इतने आह्लादित हैं कि प्रेम में राम जी भी रो रहे हैं जुगल नयन जलधार ही दूसरा अर्थ है राम जी की इस भक्तवत्सलता को पति को देखकर कर लक्ष्मण जी भी बहुत द्रवित हो रहे हैं इसलिए लक्ष्मण जी भी रो रहे हैं अहल्या भी रो रही जुगल नयन जल भार वही इस दृश्य को आचार्य चरण लक्ष्मण जी देख रहे हैं इसलिए लक्ष्मण जी प्रसन्न हो रहे हैं और एक अर्थ है जुगल नयन महर्षि विश्वामित्र के नेत्रों से भी प्रेमाशु झल रहे है और अहिल्या को रुदन कर ही रही है सबके नेत्रों में प्रेमाशु है श्री राम लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू है अहिल्या और विश्वामित्र जी के नेत्रों में प्रेमाशु बह रहे हैं जुगल नयन जलधार नेत्रों में जलधार नेत्रों से जलधार बह रही है और अब धीरज मन जीना प्रभु कहा जीना रघुपति कृपा भगति पारी अतील मलबानी पानी ज्ञान गम्य जय रघु में नारी अपार भगवान को पहचान लिया और रघुपति कृपा भगती पाई राम जी की भक्ति अपने पुरुषार्थ से अपने साधन से नहीं मिलती है और तो राम जी की कृपा से मिलती है और राम जी की कृपा कैसे होती है क्या सीधे सीधे राम जी की कृपा एल्याजी पर वही है नहीं कैसे हुई है? गुरु कृपा गुरु कृपा के माध्यम से कृपा हुई है इसका मतलब है कि सीधे सीधे कृपा सागर की कृपा भी किसी पर नहीं होती है संत सदगुरु के माध्यम से ही कृपा होती है संत सदगुरु के माध्यम से कृपा प्राप्त हो गई गुरु जी की कृपा भाई तो रघुपति कृपा गुरु जी की कृपा से रघुपति कृपा रघुपति कृपा भगति पाई नाभाजी ने लिखा है झाजी अपने गुरुदेव के संबंध में अग्रदेवाचार्य जी के संबंध में श्री कृष्ण दास कृपा करी भक्ति दत मन बच प्रम करी अटल दयो श्री अग्रदास हरिभन बिना काल व्रथा नहीं विस्तय सदगुरु भगवान ही अटल भक्ति प्रदान करते हैं पहले गुरु कृपा इसके बाद भगवत कृपा संत कृपा और अब, अब अति निर्मल वाणी की निर्मल वाणी कैसे हो गई निर्मल में भी अति निर्मल वाणी अति निर्मल होगी कैसे हो गए यद्यपि अहल्या में कोई मलिनता नहीं यद किंचित थोड़ी भूल हुई है और उसका प्रायश्चित हो चुका है उसका परिमार्जन हो चुका है कोई अब कुछ नहीं है उसने दोष अहल्या हल्य माने होता है दोष माने नहीं जो सर्वथा दोष रहता है उसे अहल्या कह दिया निर्दोष आए दोष रहता है पर मलिनता जीव में रहती ही है अहमता ममता यही उसकी मलिनता का बीज है अहम ममा ममाभिमान काम लोभाद लोभादिर मलई ही वीतम यदाम असुखम समम तो अहम और मम यही मलिनता का बीज है और ये जो मलिनता का बीज है ये कैसे नष्ट होता है इसको गोस्वामी जी के शब्दों में क्या कहा प्रेम भगती जल दिन घूमरा हम एक लड्डू गोपाल जी प्रकट कराने गए वृंदावन के एक मूर्तिकार के हैं वो लड्डू गोपाल जी एक ज्योतिष की विशेष घड़ी में प्रकट कराने थे महेंद्र घड़ी में महेंद्र घड़ी में उनकी ढलाई होनी थी हमारे साथ परमहंस जी भी थे परमहंस ही ले गए थे तो हमने अपनी आंखों से देखा कि हम लोग कुछ धातु लेके गए थे पीतल वगैरह अब कुछ और भी अन्य धातु भी लेके गए थे कि बढ़िया लाल जी प्रकट हो तो उस धातु को मेरे सामने उसने खोलाया और खोलाये जो धातु महाराज जी पिघल गई तो पिघलने के बाद उस धातु का जो कोटापन है वो ऊपर उतैरने लग गया जैसे दाल चलाने वाली चम्मच रखते ना ऐसी डंकी सी वो ऐसी चलावे उसने घुमावे मूर्तिकार और ऊपर से वो मैल मैल उसको बटोर करके नीचे पटक दे वो काला काला मैल निकले वो जम जाए धातु तब हमारी समझ में आया की यही स्थिति चित्त की है जब ये चित्त भगवत चिंतन करते करते भगवत प्रेम में द्रवित होता है तो इसके भीतर जो मैल भरा हुआ है वो ऊपर उठता है और वह नेत्रों के मार्ग से बाहर निकलता है फिर जब विशुद्ध अंत कर्ण हो जाता है तो भगवान की भावना उपासना के सांचे में ढलकर वही अंतकरण जब भगवदाकार होता है तो वही राधा वल्लभ लाल जी है वही जानकी वल्लभ लाल जी है वही रुक्मी वल्लभ लाल जी है वही पंडरी नाथ जी है वही तिरुपति बालाजी हैं जिस स्वरूप का ध्यान करो उस स्वरूप में ठाकुर जी ढल जाते हैं भावना के सांचे में ठाकुर जी ढल जाते हैं लेकिन ये होगा तभी जब खोटापन निकलेगा और ये खोटापन कैसे निकलेगा बोले जुगल नयन जल जलधार दोनों नेत्रों से जल की धारा बह रही है इसलिए अति निर्मल वानी सारी मलिन का नेत्र मार्ग से बाहर निकल गई सब स्तुति स्तुति करने लगी हे प्रभो आप ज्ञान गम्य हैं और ज्ञान से जानने योग्य आप हैं आपकी जय हो हे श्री रघुनाथ जी आपकी सदा ही जय हो मैं स्त्री हूँ सहज अपावन हूँ और आप सारे जगत को पवित्र करने वाले हैं और हे भगवान आप अपने भक्तों को सुखी करने वाले तो है ही हैं रावण रिपू आप रावण के रिपू हूँ ये रावण है क्या रावण रावण तो है ही है विनय पत्रिका के अनुसार मोह दसमौली सतभ्रात अहंकार विनय पत्रिका के पद में मोह दशमौली ये दस कौन है रावण कौन है मोह मोह ही दस माने रावण है मोह शकल व्याधिन कर मूला सारी व्याधियों की जड़ है मोह रावण रिपू रावण माने मोह मोहरूपी रावण के रिपु हैं आप आपकी कृपा से मोह नष्ट होता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा सत्प्रसादान मयाच्युत मोह नष्ट मोह नष्ट ये मोहरूपी रावण भगवान की कृपा से नष्ट होता है ये त्रिलोक विजयी है मोह रावण त्रिलोक विजयी है ना ये मोह त्रिलोक विजयी है मोह की घरवाली का नाम क्या है मोह की घरवाली का नाम है ममता बोलो वृंदावन बिहारी मोहर ममता की जोड़ी है बाबा ममता होगी तो मोह होगा मोह होगा तो ममता होगी पर यह ममता क्या है ममता तरुण तमीयारी राग द्वेष कुलूक सुखकारी लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही जब लगी प्रभु प्रताप रविना भगवान की कृपा से ही मोह नष्ट होता है भगवान की कृपा से ही ममता नष्ट होती है एक था भाव दूसरा भाव ये है ऋषि तो पत्नी है ऋषि पत्नी होने से उसका ज्ञान जागृत है वो जानती है भविष्य में होने वाली राम जी की लीलाओं को जानती है राम जी के अवतार के प्रयोजन को जानती है कहती आप रावण का वध करेंगे मानो आशीर्वाद जी देती है आप रावण वध करिए क्योंकि जन सुखदाय रावण के मरने से ही जन सुख होगा सबको सुख होगा देवताओं को ऋषियों को सबको आनंद होगा इसलिए रावण जन सुखदायी हे भगवान राजीव बिलोचन राजीव और लोचन नहीं बिलोचन कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं कर्णांत दीर्घ नयनम नयना भी रामम कान के कान तक खिचे हुए लंबे लंबे नेत्र हैं और विशिष्ट लोचन हैं इनमें करुणा का प्रेम का वात्सल्य का समुद्र हिलोरे ले रहा है तरंगायित हो रहा है ऐसे आपके नेत्र हैं और ऐसे नेत्रों से बड़ी बड़ी आँखों से आप करुणा भरी कृपा भरी दृष्टि से जिस भाग्यशाली जीव की ओर देख लेते हैं तो भव मोचन, उसका भव भय नष्ट हो जाता है हे नाथ पाही पाही शरण नहीं आई नाथ में आपकी में मैं आपकी शरण में हूँ मैं आपकी शरण में हूँ मेरी रक्षा कीजिए और अब वो धन्यवाद दे रही है अपने पतिदेव महर्षि गौतम को मुनि श्राप जो दीना भले पर परम बहुत अच्छा किया मैं इसे बहुत बड़ा अनुग्रह मानती हूं कृपा मानती हूँ क्योंकि इस शाप के ब्याज से जो कृपा हमें प्राप्त हुई इस कृपा का फल क्या है कि मैंने आख भर के आपको देखा बोले देखने से क्या मिल गया बुले मिल गए दुनियादारी के लोग नहीं जानेंगे है लाभ शंकर जाना है? इस लाभ को तो शंकर जी जानते हैं जो महेश मन मानस हंसा सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा जोगुसुंडी देखें हम स्वरूप भरि लोचन करू कृपा प्रतार समोचन शंकर जी जानते कि भगवंत में बुद्धि की बड़ी भोली हूँ आपके चरणों में मेरी एक ही प्रार्थना है आपका दर्शन अमोग है यदि मैं आपसे कुछ नहीं मांगू मांगूंगी तो आपके आपका दर्शन लोग कहेंगे कि ये तो मोघ हो गया व्यर्थ हो गया तो आपके दर्शन की अमोगता को सुरक्षित रखने के लिए मैं कुछ मांग भी रही हूँ आपसे वैसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है लेकिन आपका दर्शन अमोघ है यह प्रमाणित करने के लिए मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ मम पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना मम मन मधुप करे पाना मधु को करे पान हे भगवंत आपके चरण कमल मकरंद का जो रस है उस रस का पान हमारा मन रूपी भोरा निरंतर करता रहे अब देखिए इंद्रियों की जो विषय की ओर प्रवृत्ति है अथवा विषय से निवृत्ति है इसमें कारण इंद्रियां नहीं है इसमें कारण विषय भी नहीं है विषय भी कारण नहीं है इंद्रियां भी कारण नहीं है इंद्रियों की विषय की ओर प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है तो मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधमोक्ष है बंधन मोक्ष का कारण भी मन ही है तो बड़ी चतुर है गौतम महर्षि की पत्नी अहिल्या जी वो कह रही है कि ये मन इंद्री के साथ चला गया और फिर हमसे यहाँ चाहते हुए पाप का आचरण हो गया और हे भगवन ये हमारा मन जब आपके चरण कमल रूपी कोष में सुरक्षित हो जाएगा आपके चरण कमल रस्म करंद का निरंतर पान करेगा तो हमारी इंद्रियों की विषय में न प्रवृत्ति तो न वहाँ से निवृत्ति ये सब अपने आप हाँ व्यर्थ हो जाएंगे दो प्रकार के किले बताए हैं भागवत जी में पंचम स्क में एक तो गृहस्थाश्रम रूपी किले में बैठकर और छठ विकारों से लड़े और दूसरा स्व स्व नावांग्री सरोज कोष जितस्त आज से सहस कहते हैं प्रेव्रत महाराज से ब्रह्मा जी कि आपने भगवान के चरण कमल रूपी दुर्ग का आश्रय लिया है इसलिए आपने तो विषयों को अपने आप जीत लिया है तो गृह साश्रम रूपी किले की अपेक्षा भगवान के चरण कमल रूपी कोष में हमारा मन सिद्ध हो जाए ये बहुत निरापद उपाय है इसमें लड़ना नहीं पड़ेगा अपने आप जितेन्द्रिय हो जाएगा अपने आप निर्विकार हो जाएगा मम मन मधुप करे पाना तो चरण कमल में तुम भ्रमर बनके क्यों बसना चाहती हो अपने मन को भौरा बनाकर उसमें क्यों रहना चाहती हो बोले महाराज आपका संपूर्ण संतुल दिव्या दिव्य है कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला आपका दिव्य मंगलमय रूप है आपका सौंदर्य है लेकिन चरण तो चरण है चरणों की बलिहारी है आपके चरण ही ऐसे है आप जन्म लेते हैं तो भी शिशु चरण परि आपके चरणों में सब प्रणत हो जाते हैं आपके चरण कहते हैं ये ही पद सूर सरिता परम पुनि प्रगट भई शिव तो ही पद पंकज प्रकट भई हैं जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है गंगा जी को जिन चरण कमलों की पूजा निरंतर ब्रह्मा जी करते हैं ऐसे चरण का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हुई ऐसा कहकर बार बार चरणों में प्रणाम करके और अभीसित अभी वर्ग को प्राप्त करके और वह महर्षि गौतम जी के निकट पहुँच गयी बोलो भक्तवत्तल भगवान की आज भी अहिल्या जी विराजमान हैं और पंच कन्याओं में सबसे पहला नाम अहिल्या का है अहिल्या द्रोपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशन अहिल्याजी के स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं अब दोहे में गोस्वामी जी अपने मन की बात कह रहे हैं अस प्रभु दीन बंधु हरी कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भज छाणी कपट जनिया कहते ऐसे दीन बंधु बिना कारण के दया करने वाले श्री राम जी का भजन करो कपट जंजाल त्याग करके राम जी का भजन करो इन्हीं शब्दों के साथ कथा का विराम क्योंकि उस रात्रि का निवास अहिल्या आश्रम में ही हुआ है और अब विश्राम का समय है सरकार सायन संध्या करेंगे विश्राम करेंगे आज हम सोच रहे थे छह बजे ही पूरा कर देंगे लेकिन अब ठाकुर जी ससुराल पहुंचने के लिए बड़ी व्याकुलता भगवान को हो रही है कल से मिथिला की ओर भगवान चले मिथिला को तो चल पड़े हैं पर चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा यहां से आगे मिथिला की यात्रा तो हम लोग कल आगे के भाव की चर्चा करेंगे और मिथिला की यात्रा के क्रम में ही श्री जानकी जी के प्राकृत्य की कथा भी कहनी चाहिए क्योंकि राम जी की बधाई वही है और श्री किशोरी जी के जन्म की बधाई न हो तो बधाई अधूरी मानी जाएगी तो या तो आप लोग कहिए तो कल हम जनकपुर जाने के पहले श्री किशोरी जी के प्राकृत्य का उत्सव कल हम लोग मना लें, जानकी जी का मना लेना कल क्योंकि अधिक मास में सारे उत्सव आ जाते हैं वर्ष भर के उत्सव आ जाते हैं तो कल पुरुषोत्तम मास की पूर्णता है तो कल ही हम लोग जानकी नौमी महोत्सव मना लेंगे ठीक है कल जानकी जी के प्राकृतिक की कथा कहेंगे और खूब जोर की बधाई देखो राम जी के उत्सव में जितनी बधाई बटी उससे कम से कम दुगनी तो होनी चाहिए बधाई तब तो पता चलेगा कि आप किशोरी जी के अनन्या अनुरागी हैं और नहीं तो लगेगा कि आप लोग ऐसे ही हैं इसलिए भैया किशोरी जी के बधाई खूब बढ़िया से गाएंगे अब खूब बधाई लुटेगी कल आप लोग तैयार होके आना और बाबा तो हमारे आई गए अब 2000 के नोट तो बंद हो गए पर पाँच पाँच के लुटा सकते पता नहीं श्री वृंदावन बिहारी श्री राम जय राम you are the देवतावंदनमुस्ताभ्यां स्वात्मावंदनम पात्र मध्य स्थितोम भ्रमृत के केशमोपरी अंगलग्न मनुष्याण्स पापं विपोहती मंत्रपुष्पाजलि हरि ओं जजने जज्मयजंतवास्ता धर्मा प्रथम सन्न तेहनाक स चंदयत्र पूरवे साध्या सैवाहना सुगंधपुष्प्प्पा यहाँ तो च